द्वेश कहीं है ही नहीं जाति का द्वेश राम राम जहां प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन की बात हो वहां द्वेश की बात हमारे यहां श्री कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही अब तो शब्द के उच्चारण पर लोग बहुत आप, आपत्ति प्रकट करते हैं लेकिन कबीर जी की बात कबीर जी कहते हैं साधो हरि न भजे सो भंगी जो भजन नहीं करता वही नीचे श्री कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो ऊंचे कुल में जन्म हुआ है हम पूरे विश्व स्वा अहंकार वही है ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोए सोने के घड़े में मध्य भरा हुआ है तो संत उसे अपवित्र मानते और भैया भले मिट्टी का घड़ा हो उसमें गंगाजल भरा हो तो हम लोग नीचे नहीं रखते गंगा जी को सिर पे रखते हैं आरती उतारते हैं गंगाजल की शास्त्रंग प्रणाम करते हैं परिक्रमा करते हैं इसलिए अहो तो अहोत वर्तते नाम वर्तनाभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्ुरार ब्रह्म नाम गृण वो तो स्वपच श्रेष्ठ हैं जिनकी जिहवा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है उन्होंने सारी तपस्या कर ली संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया संपूर्ण वेदों का पारण कर लिया जिसने आपके पवित्र नामों का संकीर्तन कर लिया भजन की बहुत बड़ी महिमा है भक्ति की बहुत बड़ी महिमा संत रहेदास जी काशी में जन्मे काशी में निवास और नित्य प्रति ठीक रात्रि को तीन बजे उनका गोता लग जाता था गंगा जी कहा? और कहा गोता लगाते थे जहां उनके गुरु जी का घाट था पंच घाट पर नित्य रात्रि को तीन बजे आप सोचो कितने बजे जगते होंगे एक बार स्नान करके घर से चलते कुटिया से और गुरुजी को कुटिया को साष्टांग प्रणाम करके गंगा स्नान करके भी आ जाते अब फिर जी की दया थी पर बहुत सत्संत उनके पास सत्संग करने आते थे स्वयं वो एक नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे रैदासी रह रोजी रोटी कैसे चलती थी चमड़ा खरीद के ले आते और जूती गांठ करके और उसको बेच करके निर्वाह करते उसमें भी कई बार ठाकुर जी लीला कर जाते साधु बन के आते बोले हमारे पैर में बीमाई पट गई सब का सब दे दो ऐसी भी लीला होती कई बार ऐसे निर्वाह करते बहुत से लोग तो जो कुछ करते ना तो दूसरों को दिखाते जरूर हैं कि हमने देखो मंदिर में जाते हैं हम दर्शन करने जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं लोग देखे हमको कम से कम वो ऐसे भजन करते कोई पता ही नहीं कि कब जाते गंगा जी एक पंडित जी उधर से जाते थे रहदासी उसमें काशी के महान संतों में उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी एक काशी के विद्वान ब्राह्मण वे रैदासी के सामने से निकलते रहदासी उनको प्रणाम करते वो रैदासी को राम राम करते कहो भगत जी रहसी आप कभी गंगा स्नान करने नहीं चलते हैं सवेरे से देखते हैं आप अपना धंधे में लग जाते जूती गांठने वाले रेदासी को यह कहना चाहिए था कि महाराज आप तो जाते हो सबरे पांच बजे छह बजे स्नान के लिए हम तो तीन बजे गोतलगा लेते हैं ये उन्होंने नहीं कहा कि महाराज अब आप लोग ब्राह्मण देवता आप लोग कर लेते हैं आपका हम दर्शन कर लेते हैं हमारा तो इसी में काम बन जाता तो देखो आज तो तुमको चलना पड़ेगा हम विधि पूर्वक गंगा स्नान आपको कराएंगे आपको इससे बहुत पुण्य मिलेगा और देखो आज सोमवती मावा से आज तो चलना पड़ेगा रहदासी का कार्य कुछ अधिक था क्योंकि रोज बासा नहीं खाते थे रहदासी ताजा खाते थे ये ताजा बासा का पता हमको राजकोट में पता चला कुछ बहुत सामान्य वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग बासी नहीं खाते ताजा खाते हैं तो हमने कहा कि ताजा खाते इसका मतलब क्या हुआ बोले महाराज जी रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं इतना बचता ही नहीं कि कल खा सकें इसलिए हम लोग ताजा खाते हैं इसलिए हम लोगों की बुद्धि ताजी रहती खूब श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करते हैं हमको बड़ी अच्छी बात लगी उनकी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर तो भगवान रहदास भी ताजा पाने वाले थे बासी खाने वाले नहीं थे बहुत आग्रह किया तो रहस जी ने एक पैसा अपनी बोरी के नीचे से निकाला अब पंडित जी को दे दिया कि एक पैसा भेंट कर देना गंगा मैया को रेदास भगत है बिचारा गरीब उसकी भेंट है और दो केला दिए बोले ये केला हैं ये उनको भोग के लिए कह देना गंगा जी रहदास भगत ने दिए हैं आप स्वीकार करो अ दक्षिणा लो पंडित जी ने कहा चलो ठीक है लेके गए स्नान ध्यान किया गंगा जी का पूजन किया जब चलने लगे तब उनको याद आई अरे रहदास जी की तो केला और भेंट बाकी ही है आपने गंगा जी रेहदास भगत के ये केला है और ये भेंट है सो गंगा जी का हाथ आ गया जल में से दिव्य हाथ प्रकट हो गया गंगा जी ने हथेली में वो पैसा ले लिया और केला ले लिए और कहा ब्राह्मण थोड़ी देर ठहरे गंगा जी का हाथ लुप्त तो हो गया पुनः गंगा जी एक सुंदर मणियों से जड़ा हुआ सोने का कंकड़ लेकर गंगा जी का हाथ आया ये प्रसाद उपहार रैदास जी को मेरी तरफ से दे देना। ब्राह्मण ने ले लिया पंडित जी सोचे यहीं पैदा हुए और गंगा नहाते नहाते बुढ़ापा आ रहा है साठ पैंसठ साल की उम्र हो रही है कितनी गंगा जी को दूध चढ़ाया और गंगा जी को पंचामृत चढ़ाया खूब दीपदान किया खूब गंगा जी की स्तुति प्रार्थना की खूब गंगा लहरी का पाठ किया लेकिन इसके बाद भी हमारे लिए गंगा जी ने कभी हाथ दिखाया ना चरण दिखाया ना कभी कुछ नहीं दिया अरे कम से कम एक कौड़ी हमको भी दे देती सीप दे देती कौड़ी कुछ नहीं दिया रह इसका मतलब बड़े उच्च कोटि के भरते हैं रहदासी पेड़ के नीचे रहते हैं उनको क्या मतलब है झोपड़ा बना रखा भगवान के लिए संतों के लिए कोई बात नहीं है एक कंकन में अपनी ब्राह्मणी को दूंगा खुश हो जाएगी पंडित जी जीवन तो मैं तो बहुत आशा लगाई तुमसे लेकिन कभी हम अच्छा कुछ मिला नहीं पर चलो बुढ़ापे में बहुत सुख दिया इतना बढ़िया कंकन लेके आयो तो सोचे रहदासी को तो पता है नहीं तो ये उनको दे देंगे ब्राह्मणी को रहदासी के पास पर जाएं कहेंगे पूरा दिन चक्कर लगाया उन्होंने शाम हो गई लेकिन उनको अपना घर काशी में खोजते खोजते नहीं मिला सोचे कि तो गंगा जी का ही कोई चमत्कार है लीला है और रेदासी के कहीं से घूम के हमें रेदासी के मोहल्ले में आ जाते रेडासी के सामने आए सारी बात बता दी और कहा महाराज इस कंकन ने पूरे दिन परेशान किया आज हमारी बढ़िया सोमवती मामा साहब दो चार सत्यनारायण की कथा हो जाती कुछ मिल जाता तो भी ठीक था सो कुछ नहीं हुआ आज तो पूरा व्रत हो गया कुछ खाया पिया नहीं हमने केवल पानी पानी पी करके दौड़ रहे इधर से उधर इस कंकण ने दौड़ाया है दासी ने कहा ये धन स्वर्ण इसे तो हम मिट्टी के जैसा समझते हैं गंगा जी ने दिया है गंगा जी का आदर है पर हम क्या करेंगे महाराज आपने पूजा कराई तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए तो महाराज ये कंकण दक्षिणा के रूप में हम आपको ही देते आप अपने पास ही रखो हमको मत दीजिए पंडित जी को आश्चर्य हुआ इतना मूल्यवान कंकण देख लोभ नहीं जगा महान संत है भाई बोले ठीक है बोले बाहर है दास इसीलिए तो गंगा जी ने आपको कंकण दिया है हमको नहीं देती गंगा जी हमारे भीतर लोभ लालच आपके भीतर नहीं है गए ब्राह्मणी को दे दिया माताओं में एक अभ्यास होता है उनका कोई नया आभूषण हो वो तो कहीं से समाज में जाने का न्योता आ जाए उत्सव में तो उस आभूषण को पहन के जरूर जाएंगी और फिर दो चार सहेली जरूर पूछेंगी कि अरे बहन पांच, पंजे तीस। दिमाग तो राकेट हा, हा, राकेट <laughs> राकेट जी कहा अम्मा खेत में आई है जा रख ले मुन्नी बीमार जो होने वाली है बीमार खुले में शौच करेगी उस पे मनराएंगी मक्खियाँ फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर जहाँ सोच हा शौचालय तो नारायण हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी जो हैं उन्होंने बढ़िया सोने की अंगूठी बनवाई तो भंडारा में आए तो वो मालपुआ लेके पुआ, पुआ पुआ पुआ ऐसे परोसे और एक पंडित जी ने अपने दांत में सोना लगाया था बाल्टी लेके कहें खीर खीर ऐसे होठ खोल के बोले जिसमें दांत दिखाई पड़े एक ठाकुर साहब बैठे थे अच्छे रईस थे वो भी प्रसाद पाने आए थे संत का भंडारा था वो समझ गए कि ये तो अंगूठी दिखा रहे हैं और ये जो है दांतों में सोना बढ़ा ये दिखा रहे हैं लोग बीच बीच में पूछते अरे अंगूठी बहुत अच्छी है अरे हाँ हाँ पुआ पुआ और दांत देख के कहते अरे पंडित जी सोना बहुत अच्छा आपने अपने दांत में मढ़वाया वरे बोले हाँ ऐसा वैसा नहीं है बहुत बढ़िया 24 कैरेट पक्का सोना है जैसे ही ठाकुर साहब के सामने परोसने आए पुआ वाला पुआ लेके खीर वाला खीर लेके तो उसने कहा हे दोनों विप्र देवताओं आपके चरणों में प्रणाम है आप खीर और पुआ यहां परोस दो उसने एक सोने का बड़ा भारी कंठा पहन रखा था और उसमें इतना बड़ा एक पेंडल जैसा था उसमें हीरा पन्ना पुखराज नवरत्न जड़े हुए थे बहुत मूल्यवान गोपुर कहते हैं वो पहन रखा था बोले तो पुआ और खीर इस पर परोसो तो प्रकृति होती है दिखाने की आभूषण स्वर्ण तो पंडितानी पहन के जो काशी के नगर सेठ थे उनके यहाँ किसी उत्सव में गई और नगर सेठ के यहाँ महारानी साहिबा की पदरावनी थी काशी की महारानी भी पधारी महारानी ने देखा और अब तो महाराज वो चर्चा का विषय बन गया रानी ने हट कर लिया कि ऐसा कंगन तो मुझे चाहिए कुछ देकर सेठानी ने ब्राह्मणी से ले लिया और सेठानी से, से महारानी को मिल गया पर महारानी कहती थी कि हमको दूसरा इसका जोड़ चाहिए क्यों एक तो ठीक नहीं लगेगा दूसरे हाथ में दूसरा भी कंकड़ होना चाहिए फिर राजा ने खबर लगाई कहाँ से कंकड़ आया पता चला पंडित जी लाए पंडित जी से कहाँ से लाए कारीगर तो कहते हैं कि धरती का कोई कारीगर ऐसा बना नहीं सकता और ऐसी मणियां धरती पर तो आरोप लगाया जाएगा की कहा से लाए सब जांच बिठाई जाएगी तुम्हारे ऊपर पंडित जी बिचारे परेशान होकर रैदास के पास गए बोले महाराज ये कंकन बड़ी बुरी चीज है गंगा जी ने दिया तो हम दिन भर भूखे प्या से बैठके और ब्राह्मणी को दिया तो वहां भी समस्या अब कहते दूसरा बना के लाओ कहा से लाए तब तो श्री रैदास जी ने कहा पंडित जी रो मत मन चंगा तो कठोती में गंगा और आपने कठोती में हाथ डाला और कंकड़ निकालना आरंभ सैकड़ों कंकड़ निकाल दिए ले जाओ इसके समान जो दूसरा हो ले जाओ मन चंगा है मन निर्मल है तो कठौती के जल में भी गंगा जी भैया भजन की ऐसी महिमा है भक्ति की ऐसी महिमा है और वे रैदास जी आह हमारे संत श्री रैदास जी के पद भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में खूब रैदास जी की वाणी कबीरदास जी की वाणी सेन जी के पद धना जी के पद और महाराज जी अनेक पद हैं बहुत सुंदर भाव है श्री रैदास जी महाराज का बहुत सुंदर श्री रैदास जी का भाव है बोलो श्री रैदास जी महाराज की जय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 राम राम राम जय जय जय रही की भक्ति कैसी है बहुत प्यारा पद है वो कहते हैं कि हे रघुनाथ जी हे राम जी मेरा संबंध न शरीर से है और न संसार से है ये शरीर संसार भी आपकी सेवा के लिए हमारे अपने लिए नहीं हम केवल आपके हैं और आप ही केवल मेरे हैं बहुत सुंदर पद है जो तुम तो रो राम में नहीं तो जो तुम तो भरी तोड़ दो लेकिन मैं आपका हूं जो तुम तो राम में नहीं तो जो तुम तोड़ो राम में नहीं तो तुमसे say बरत ना करो दे या तुम सा देव और ना दू जा। जा। अपनो मन हरी से मैं अपनो मन हरी सो जो भाई आवश्यक कही है अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ दें मैं अपनो eno man hari so joryo me apno man hari so joryo hari so jore savni so toryo से आशा करते हैं चेला चेलियों से, सेठ साहूकारों से राजा महाराजाओं से जाने किस किस से आशा करते हैं और संतरे दासी कह रहे हैं सब ही प्र मन क्रम केवल कहने के लिए नहीं कि हमारा नाम छोटा सा गुरु महाराज का दिया हुआ संतों का दया हुआ रामदास कृष्णदास गोविंद ये कहने के लिए नहीं सब ही तुम्हारी आ सा सभी पर तुम्हारी मन क्रम बचैन कर पूपूर्वक सर्वथा सत्य कह रहा हूं रे केवल आपका दास है मन क्रम बचन कर से भगवान के दास बन गए उसका परिणाम क्या हुआ? एक बात और निवेदन करें परम गो भक्त हैं क्योंकि ठाकुर सेवा संत सेवा होती है बिना गाय के वो संभव नहीं है वो गाय है उनके निकट वो सेवक हैं वो पालक हैं परिणाम क्या हुआ भगवान के दास बन जाने से अब कैसे छूटे हम लोग कहते अब कैसे लगे मन भगवान में अब कैसे भजन में लगे ये हम लोगों की समस्या है रैदास जी की समस्या है अब कैसे छूटे नाम रटला अब कैसे छूटे नाम, नाम रचला कैसे छूटे अब कैसे छूटे अब, अब कैसे छूटे नाम रट लागी अब कैसे नाम रट लागी अब कैसे छूट तेज okay. तुम हम पानी पानी अब कैसे छूते आ नाम दिला अब कैसे छूते प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितब चंद चकोरा जैसे जीते बत चकोरा बबू जी तुम चंद से चूल के यह है अब कैसे छोड़ किसी भी वर्ण का जीव भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है भगवान को निर्मल भाव प्रिय है भगवान के दरबार में कौन छोटा कौन बड़ा सब ठाकुर जी के सब मम प्रिय सब मम उपजाये भक्तिन विरंच किन हो भक्ति से शून्य ब्रह्मा भी क्यों ना हो भगवान को वह प्रिय नहीं है और जो भक्ति से युक्त है वही भगवान को अतिशय प्रिय है पंडित जी ने पूछा रहे दासी आपके लिए गंगा जी ने कंकण क्यों भेज दिया और आपने कठोते में गंगा जी को प्रकट करके दूसरा तीसरा चौथा कंकण कैसे प्रकट कर दिया तो रहदासी मुस्कुराने लगे बोले हम राम राम करते हैं और हमारी जो गृहिणी है ना वो परम पतिव्रता है सती है हम जो कहेंगे सो वो मानती है पंडित जी बोले ऐसे नहीं हम परीक्षा करेंगे बोले तो, तो परीक्षा कर लो जाओ झोपड़ी में जाके कहो कि वो पांच किलो घी लाए थे उसको फेंक दो, दो जैसे कहा फेंक दो, उसने विचार उचार कुछ नहीं किया उठा करके पांच किलो की छपिया फेंक दी बाहर व्यवस्थापक वो है व्यवस्था करेंगे हम तो आज्ञा कारणी है फेंक दिया बोला महाराज विचित्र बात है बताओ पांच से घी फेंक दिया ऐसी आ गया कारणी तो हमने देखी सुनी नहीं तो चलो हम अपने घर में भी परीक्षा करते हैं पंडित जी घर में गए बोले पाव भरगी हम लेके आए थे उसको बाहर आंगन में फेंक दो पंडित तान्ही बोली कि आज ज्यादा भांग छान के चले आए क्या काशी के लोग भांग छान लेते हैं शंकर जी की बूटी है मैं जैसे तैसे घर की व्यवस्था जुटाती हूँ तुम कहते हो पाव भर्गी बाहर फेंक दो दिमाग तो सही है आपका कि नहीं लौट के आए पंडित जी कहो रैदासी ने पूछा कहो पंडित जी बोले महाराज उत्तर मिल गया और आपकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं ऐसी ऊंची अवस्था हो गई भजन करते करते संत सेवा गो सेवा करते करते रहदासी की महाराज आप अपना धंधा करते करते आप भावराज्य में चले जाते भगवान की सेवा में लग जाते एक दिन सामने तो सब औजार पड़े हुए हैं और रैदास जी भाव में भगवान की सेवा में चले गए और भगवान राम जी के चरणों को धोकर चरणामृत बांट रहे थे सबको भावराज्य में और उसी समय गुरु गोरखनाथ जी आ गए उन्होंने खप्पर आगे बढ़ाया रैदास जी प्यास लगी है जलपिला जल तो बहुत बार पिया है लो चरणामृत पियो और उन्होंने कठौती उठाई और खप्पर में खाली कर दी कहे रहे दाशी कोई नशा पत्ता तो करते नहीं क्या कठोता का पानी हमारे खप्पर में डाल दिया कहते पी जाओ चरणामृत है अब उनके भाव से वो जल भी चरणामृत हो गया था यद्यपि वो कठोता कोई चमड़े वाला नहीं था लेकिन उनके मन में आया कि पता नहीं क्या होगा कैसा पानी होगा किस घड़े का पानी होगा थोड़ा बहुत तो आचार विचार रहता ही है तो फेंका भी नहीं और पिया भी नहीं खप्पर लेके चले गए कबीरदास जी के पास कबीर जी भी महान सिद्ध संत थे उनके यहाँ उनकी एक मानस पुत्री थी कमाली और एक मानस पुत्र था कमाल अर्थात साक्षात पुत्र नहीं थे क्योंकि कबीरदास जी महाराज आजन्म बाल ब्रह्मचारी रहे वे विवाहित तो हो करके भी ब्रह्मचारी थे और संत रस जी भी सदग्रहस्त होते हुए आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। धन्य है इन संतों का जीवन तो खप्पर दिया खप्पर देख करके बोले वहां तुम्हारे गुरु भाई के पास गए थे उसने तो कठोता का पानी दे दिया और आप तो कम से कम पवित्र गंगा जल पीने के लिए दो बोले तो खप्पर खाली तो करो ये कहा से लाए हो रैदास जी के यहां से लाए तो कबीर जी की मानस पुत्री थी कमाली उसने कहा गोरखनाथ जी से कि काकाजी आपकी कृपा हो तो ये हमको दे दो हम पी, मैं पी जाऊं पी जा। वो जानती थी रैदास जी की महिमा वो अपने कटोरा में लेके पी गई पानी पीते ही सिद्ध हो गई अब यहां तो थोड़ी देर सत्संग किया गोरखनाथ जी ने और गोरखनाथ जी चले गए कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ आजकल जो पाकिस्तान में ये विभाजन तो साठ पैंसठ साल 66 सरसठ साल पुराना विभाजन इससे ज्यादा पुराना थोड़ी है विभाजन उसके पहले तो सब भारत एक ही था तो मुल्तान शहर में विवाही गई वहां नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी पहुंचे वो कहते थे भाई उसी की भिक्षा में ग्रहण करूंगा जो मेरे खप्पर को भर देगा अन्न से वो खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर कि हजारों मन अन्न डाल दो खप्पर ही नहीं भरे लोग उनके शिष्य हो जाते थे कमाली को पता चला कि गोरख काका आए हैं उन्होंने अपने पति से कहा कमाली ने कि जाओ बाबा जी को न्योता दे के आओ कहो हमारे घर में भोजन करें आके उनका नियम है जो खप्पर भरेगा उसी का भोजन करते हैं। अरे बोले बुलाओ तो सही मैं भरूंगी खप्पर उन्हें कहा हम लो लोग गरीब लोग हैं मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं छोटी मोटी खेती किसानी है बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पाए हम क्या भरेंगे रे बुलाओ तो सही मैं उन्हें पहचानती हुए मुझे पहचानते हैं और एक चम्मच चावल से भात से खप्पर भर दिया गोरखनाथ जी का ऊपर भर गया नीचे लुढ़कने लग गया गोरखनाथ जी चौके कमाली वो कबीर जी की मानस पुत्री कमाली है बोले हां चाचा मैं कमाली अच्छा इस घर में ब्याह के आई है बोले हाँ तो ये कमाल तेरे भीतर कहां से आ गया ये चमत्कार कहां से आ गया गोरखनाथ के खप्पर को भर दिया कमाली ने कहा ये मेरा कमाल नहीं ये आपका कमाल नहीं ये पिताजी कबीरदास जी का भी कमाल नहीं ये कमाल है संत रेदास जी के पानी का जो उन्होंने आपके खप्पर में दिया था उसको पीने से सारे कमाल मेरे भीतर आ गए अब तो गोरखनाथ जी वहां से प्रसाद पाए और तुरंत अंतर्धान हो गए और अलख निरंजन कहते हुए सीधे पहुंच गए कबीरदास रेहदास जी के पास फिर खपर आगे किया वो लिओ प्यासा हूं पानी पियो पानी पिलाओ रे दासी हंसने लगे रह दासी ने कहा जब प्याते थे तब पिया नहीं जब, जब प्याते थे तब पिया नहीं जब पियाते थे तब पिया नहीं जब पियाते थे तब पिया नहीं जिन पिया पिया को जान लिया जिन पिया पिया को जान लिया जब हम पिलाते थे तब आप पी... पीने की श्रद्धा नहीं थी आप में और जिस कमाली ने पिया उसने तो प्रीतम को जान लिया परमात्मा को पा लिया जिन हाँ जब प्याते थे तब पिया नहीं जब, जब पियाते थे, थे तब पिया नहीं जिन पिया पिया को जान लिया जिन पिया पिया को जान लिया भूला जोगी फिरे दीवाना भूला जोगी फिर वह पानी मुल्तान गया वह पानी मुल्तान गया वह पानी मुल्तान गया वह पानी मुल्तान गया, पानी पानी मुल्तान गया जब पियाते थे, थे तब पिया नहीं जब प्याले थे, थे तब गिराज वो पानी तो मुल्तान चला गया कमाली के साथ अब तो कठोता का जल है साधारण जल है भैया सभी वर्णों के लोग भगवान का भजन करें मनुष्य मात्र भगवान का है इसलिए सबको सत्य सदाचार का पालन करते हुए खान पान को पवित्र रखते हुए गो माता की सेवा करते हुए गव्य पदार्थों का पंच गव्य का नित्य आहार करते हुए भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है लेकिन ब्राह्मण की बात इसलिए कही जा रही है ब्राह्मण मस्तक है वो पहचान है वो मस्तक नहीं रहेगा तो बिना मस्तक के धड़ की कोई कीमत नहीं कोई महिमा नहीं कोई पहचान नहीं अब मस्तक रहेगा तो सिनाख्त सही हो जाएगी और ये मस्तक तब रहेगा जब गाय रहेगी तो ब्राह्मण रहेगा गाय नहीं रहेगी तो ब्राह्मण नहीं रहेगा आप लोग कहेंगे ब्राह्मण तो बहुत है कम से कम पांच सात करोड़ संख्या ब्राह्मणों की होगी एक सज्जन कह रहे थे आठ करोड़ हमने सुना था पहले चार करोड़ अब सही बात आप लोग जाने हमें पता नहीं एक संगठन के व्यक्ति कह रहे थे कि आठ करोड़ ब्राह्मण है हम विश्वास करते सबकी बात पर भरोसा करते पर हम आपसे पूछते हैं उन आठ करोड़ों में शास्त्र में जो ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं जो परिभाषा कही गई है वो घटित पूरी तरह जिनमें हो जाए वैसे कितने खोजने से मिलेंगे तो कम दिखाई पड़ रहा है कारण क्या है बोले गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया और ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गया और वेदों के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया सदाचार के नष्ट होने से नारियों की पवित्रता नष्ट हो गई और नारियों की पवित्रता नष्ट होने से शूरवीर पुरुष दानवीर पुरुष और सत्यवादी पुरुषों ने जन्म लेना बंद कर दिया इसलिए संसार की यह दशा हो गई है पुनः संपूर्ण धरती पर सत्य सदाचार और धर्म की मानवता की स्थापना प्रेम की दया की करुणा की सत्य की सौहार्द की पुनः यदि स्थापना होगी तो उस स्थापना का एकमात्र उपाय है गो भक्ति गो उपासना गो सेवा और कोई दूसरा कारण हम आपसे पूछ रहे हैं अजय जी आपके जो संगी साथी इष्ट मित्र हैं सब लोग गो सेवा में लगे क्या इस कार्य में लगे थे उसके पहले ही इतना प्रेम था ये सरदार भाई आप लोगों के कंधे से कंधा लगा करके सेवा में सहयोग कर रहे हैं गाय ना होती तो आपका इनसे क्या लेना देना इनका आपसे क्या लेना देना गाय ने आपको एक जगह इकट्ठा कर दिया कि नहीं अब इसी से विचार कर लीजिए कि जब एक गाय ने एक हजार लोगों को इकट्ठा कर दिया तो वह गो माता केवल एक अरब से ऊपर की संख्या वाले भारत को नहीं सात आठ अरब वाले विश्व को भी एक बना देगी वह एक गाय सारे विश्व की मानव जाति को एक कर देगी और गाय नष्ट हो जाएगी तो सारा मानव समाज विखंडित तो हो जाएगा हमारी बारंबार प्रार्थना है गाय की महिमाएं पहचान लो समय रहते हुए गाय की कीमत पहचान लो गाय की महिमा पहचान लो नहीं तो हमारी आपकी पहचान भी मिट जाने वाली है गाय के कुछ नाम पुराणों में आए महाभारत में आए एक बार महाभारत में अनुशासन पर्व का प्रसंग है एक में अध्याय के 38 से 41 श्लोक तक भगवान व्यास कह रहे हैं गो माता से पूछा धर्म का सार क्या है गाय ने कहा हमारी गोशाला में जाना हमारी सेवा करना और हमारे इन नामों का उच्चारण करना ये कोई व्यक्ति करे तो जो भी कमजोरी रह गई धर्म के पालन में वो सब जाकर पूरी हो हो जाएगी उसके सारे पाप नष्ट जाएंगे इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये नाम जहां जहां गोसेवा होती हो सब लिखा दे दंडी स्वामी जी आप भी वहां गौशाला में ये नाम लिखवा दीजिए कोई भी जाए तो जाकर के पाठ करे उन नामों का आपके घर में एक गाय वहां भी ये नाम लिखवा दीजिए हर व्यक्ति जाकर के दीवाल पर लिखे हुए नाम को पढ़े गोमाता कहती मेरे इन नामों को लेने से कृत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है बहुले समेकुतो भय चे में चखे वही भूयसी च युरा ब्रह्मपुरे स वत्स शतक्र वज्रधर ये भूयशया विष्णुप विसोष्चा पथे स्थिताया दवाश्चरसह नारदे नकुवते सर्वसहतिम मंत्रेणते ना विवंदे तो वै विमुच्यते पापकते न कर्मण लोका नवानोति पुरंदर गवा फल चंद्रमसोति मंत्रुषाजु पठेत योष्ठ मध्ये न तपम न भयम न शोका सहस्र नेत्र बहुला समंगा अक्तो भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्वसहा शुर इन नामों का जो पाठ करते हैं वो आजन्मकृत संपूर्ण पापों का नाश कर लेते हैं कहते ब्रह्मलोक में विष्णुलोक में शिवलोक में सूर्यलोक में ये सब जहाँ जहाँ गायें विराजमान हैं उन सबकी स्तुति सारे ब्रह्मांड में विराजमान गोवंश की स्तुति इस मंत्र के द्वारा हो जाती है इन दो मंत्रों से जाकर जो गोशाला में मुझे प्रणाम करेगा वो पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा और उसको गोलोक की प्राप्ति होगी महाराज इंद्र के समान वैभव प्राप्त तो होगा चंद्रमा के समान कांति प्राप्त तो होगी जो पर्व के समय गोष्ठ में और रोज न पड़े तो कम से कम अमावस दिवाली नवरात्रि एकादशी पूर्णिमा संक्रांति बैसाखी इन पर्वों पर जाकर के तो कम से कम इन नामों का उच्चारण करें। इसमें कौन महीना चल रहा है आश्विन और कौन सा महापर्व चल है नवरात्रि महापर्व महापर्व है और हम लोग गोस्ट में बैठे हैं यहां भी गोमाता है और हमारे मन में तो बार बार कल्पना हो रही है कि यह सती स्थल शीघ्रातिशीघ्र एक अति सुंदर आदर्श गोशाला के रूप में प्रस्तुत हो जाए प्रकट हो जाए जो जहां आप कर रहे हैं वहां तो सेवा करें और गो सेवा केंद्र खुले लेकिन ये सती स्थल एक सुंदर गोशाला बने ऐसे कि यहां आने वालों का चित्र प्रसन्न हो जाए ऐसे लगे कि गोलोक धाम की गैया यहां आ गई बोलो वृंदावन बिहारी आसपास के चमखर के और महोली के सीतापुर के जहां जहां के लोग आवे वो देख के ललचा जामे की भाई अब की बार सती जी के मेला में हम आए हैं अब हम जाएंगे तो पहले घर में गैया रखेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ऐसी प्रेरणा लेके जाएं ऐसी गौशाला यहां होनी चाहिए तो आज भी प्रतीकात्मक रूप में कुछ गो माताएं यहां है ही इनकी सेवा भी हो रही है तो हमारी इच्छा है कि नवरात्रि महापर्व है हम लोग गौ माता की प्रसन्नता के लिए उनके नामों का उच्चारण कर लें सभी लोग उच्चारण करेंगे ये डरना नहीं कि संस्कृत के हैं हम कैसे बोलेंगे अरे संस्कृत तो हमारे पुरुखों की भाषा है हमारी भाषा है हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो हम अंग्रेजी बोलने को तो कह नहीं रहे आपसे अपनी इस देश की राष्ट्र की मूल भाषा है संस्कृत है श्री बहुलायी नमः श्री बहुलाय नमः श्री बहुलाय नमः श्री नमः श्री श्रीसमंगा नम श्रीसमंगा नम श्रीअअकु भया नम श्रीअकु भया नम श्रीक्षेमा नम श्रीक्षेमा नमः श्री सख्याय नमः श्री सख्या श्री श्री नमः नमः श्रीभूय नम श्रीभूय नम श्रीसर्वसहाय नम श्रीसर्वहाय नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम गौ माता की जय जय जय श्री राधे बहुलाय नमः बहुलाय नमः श्री ंगाय नमः श्री समा नम श्रीअकु भयाय नमः श्री अकुतो भया नमः श्री क्षेमा नम श्रीक्षेमा नमः श्री सख्याय नमः श्री सख्याय नम श्रीभूय नमः श्री नमः श्री भूय नमः श्री नम श्रीसर्वसहाय नमः श्री नमः श्री नमः जय जय श्रीराध जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल जय जय राधा रमण सबने धर्म के वंश का वर्णन सुना इसके बाद पितरों के वंश का वर्णन है स्वाहा का वंश स्वधा का वंश इनका भी वर्णन है और महाराज जी शंकर जी के द्वारा सती जी का वंश नहीं चला इसका वर्णन नहीं है क्यों नहीं चला आप सब कथा जानते हैं यहाँ प्रेरणा थी कि गो माता की चर्चा ही अधिक की जाए इसलिए कथा का भाग हम कम करें कथाएं आप सब ने बार बार सुनी हैं, आप प्रायः जानते ही हैं भगवती सती उन्होंने अपने पति भगवान शिव के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया योगाग्नि एक अलग प्रकार की अग्नि होती है प्राकृत अग्नि से भिन्न वह दिव्य अग्नि है इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अस कही योग अग्नि बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है जिस चमखर के निकट इस महासती जय देवी के स्थल में हम लोग बैठे हैं यहाँ भी महासती जयदेवी वे प्राकृत अग्नि में नहीं जली क्योंकि थानेदार पुलिस प्रशासन तो निश्चय कर चुका था कि जब हम अग्नि लगाने ही नहीं देंगे तो भला यह सती कैसे होगी लेकिन अपनी ही योगाग्नि से अपने सतीत्व की अग्नि से और महासती जयदेवी देवी ने योगाग्नि को प्रकट किया और अपने पति के साथ मोक्ष को प्राप्त किया ये ऐसी महान प्रेरणा की स्थली है वे सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ बोलो भक्तवत्सल भगवान की अधर्म के वंश का भी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है और महाराज जी अधर्म के वंश के संबंध में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन परीक्षित इस अधर्म के वंश को जो तीन बार सुन लेता है वो संपूर्ण प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है वो निर्मल हो जाता है निष्पाप हो जाता है धर्म का वंश नहीं धर्म का वंश तो कल सुन लिया आज अधर्म का वंश और सुन अधर्म का वंश सुन लेने से अधर्म से मुक्ति हो जाती है बात समझ में नहीं आती धर्म के वंश को सुनकर अधर्म से मुक्ति मिले तब तो ठीक है आ, अधर्म की कथा सुन के पाप से मुक्ति मिल जाए इसका आशय क्या है देखिए कोई बुरे से बुरा व्यक्ति है जिसका आचरण विचार व्यवहार खान पान सब असुर के जैसा है राक्षस के जैसा है और हम उसको पहचानते नहीं हम उसको जानते नहीं हमको यह पता नहीं कि बुरा आदमी है और केवल बाहरी नाक नक्श देख करके और हमने उससे प्रेम स्थापित कर लिया तो उस दुष्ट के संपर्क से होने वाली जो हानि है उसका शिकार कैसे होना पड़ेगा हमको स्वयं को होना पड़ेगा कि नहीं जानते हैं दुष्ट की संगति कैसी होती है दुर्जने न समरम चापी न कारय दुर्जने न समम सख्यम दुर्जन के साथ मित्रता न करें दुष्ट के साथ मित्रता न करें अब क्या करें, सत्रुता करें।, सत्रुता करें।, करें शत्रुता करें बोले शत्रुता भी ना करें न मित्रता करें न शत्रु ना क्यों नहीं कारयत वैरम बहुत ध्यान से उष्णो सुने उदहति चांगारीत करम गरम धधकते हुए अंगार को छूलो तो जल जाओगे गरम कोयला को धधकते हुए अंगार को छूले तो जल जाओगे और ठंडे को छूलो ठंडा माने कोयला उसके छूलो तो जलोगे नहीं पर हाथ तो काला हो ही जाए कपड़े काले हो जाएंगे ऐसे ही दुष्ट से बैर करना अंगार के स्पर्श के जैसा है उससे प्रेम करना कोयले को छूने के जैसा है तब इन लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए उदासीन नित रही गोसाई उदासीन नित रही गोसाई खल पर हरी सान की नाई खल परी हरी सान की नी उदासीन सबसे बड़ी प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम उपेक्षा तो अधर्म का जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसको इसको इसको इसको अधर्म कहते हैं हो सकता है अनजाने में उससे हमारा संपर्क हो जाए तो हमारा पतन हो जाएगा और जब हमें यह पता चल जाएगा कि ये ये चिन्हित है इस इसको अधर्म कहते हैं तो जिसे अधर्म कहते हैं वह दुष्ट के समान त्याज्य है उसका संपर्क हमको नहीं करना चाहिए अधर्म के खानदान की शनाख्त तो हो जाएगी जान पहचान हो जाएगी तो उससे हम अपने आप बच जाएंगे और जब अधर्म से पाप से बच जाएंगे तो हमारा हृदय सहज निर्मल हो जाएगा इसलिए कहा गया तीन बार सुने तो अपने सारे पापों को मल को नष्ट कर देता है वैसे तो सब कथाएं बहुत ध्यान से सुननी चाहिए लेकिन हमारी विशेष प्रार्थना है अधर्म के वंश को ज्यादा ध्यान से सुनो धर्म के वंश में भले ही थोड़ी सी इधर उधर तुम्हारी बुद्धि चली गई हो कोई बात नहीं कल की बात जाने दो आज अधर्म के वंश को खूब बढ़िया से सुनना क्योंकि इसके बिना हमारे साधक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने वाली नहीं है चाहे जैसी वेशभूषा बना लो चाहे जो कर लो इससे नहीं बचोगे तो काम बनने वाला नहीं है सावधान हो जाइए मैत्रेय उवाच मृषाधर्म से भार्स दंभम तत्तु शत्रुन्सूतमिथुन तत्तिर्जग्रहे प्रज तो सब्लोभो निकृति महामते ताभ्या क्रोधस् हिंसाच चुरुक्तिव सा दुरक्धत्त भय मृतुंच सत्तम तयच्च मिथुनम जज्ञे यातना निरियथा संग्रहेण मयाख्या प्रतिसर्गस्तवा नघ त्रिश्रय तत्पुमाण्यम विधुनोत्मनोमल चार श्लोकों में अधर्म के वंश का वर्ण भी ब्रह्मा जी कई बेटा है ये पीठ से पैदा हुआ है जी की इसकी घरवाली का नाम है म्रिशा, म्रिशा माने झूठ असत्य ये अधर्म की ग्रहिणी का नाम है इतना तो आप लोग जानते ही हैं गृहस्थ हैं बिना ब्याह के बंश बढ़ता बिना ब्याह के बढ़ता बंश अब हम लोगों का भी वंश बढ़ता है पर हम लोगों का वंश दूसरी तरह का है चेला नाती चेला पनाती चेला नाद सृष्टि और आप लोगों का वंश ये बेटा है ये पोता है ये पर पोता है, है? ऐसे वंश बढ़ता है तो वंश बढ़ता कब है बिना विवाह के वंश बढ़ता नहीं है यदि आपके जीवन में असत्य नहीं है तो आपके जीवन में अधर्म पनपेगा ही नहीं निश्चय कर लो कि मनवाणी क्रिया से हमको सच्चा व्यवहार करना झूठा व्यवहार नहीं करना ये निश्चय कर लो बस यहीं से फुल स्टॉप लग जाएगा पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा अधर्म आपके जीवन में पनपेगा नहीं और यदि असत्य का त्याग नहीं किया है तो भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है क्योंकि भगवान सत्य नारायण है भगवान सत्य स्वरूप हैं नहीं असत्य समक पुनः नहीं असत्य समक पुणा गिरी सम होगी की कोटिक गुंजा के गुण हमारे मन में तो एक बात आती है भगवान की दया से गुरुदेव भगवान की कृपा से संसार की जिन घटनाओं को हम सत्य कहकर कहते हैं वे भी नाशवान जगत की घटनाएं होने से मिथ्याई है इसलिए हमारे मन में ऐसा आता है कि भगवान और भगवान के प्यारे संतों की चर्चा को छोड़ करके भगवत भागवत चर्चा को छोड़कर सत्संग को छोड़कर सब असत्य ही है इसलिए संसार का व्यवहार जितने कम से कम बोल करके चल जाए उतने में चला लो और बाकी जब वाणी मुखरित हो तो भगवत चरित्र वाणी से निकले और भक्त चरित्र निकले हाँ झूठी प्रशंसा नहीं अतिरंजित करके नहीं अतिशयोक्ति करके नहीं सीधे साधे सरल शब्दों में भगवत भागवत चर्चा हो ठीक से सत्य की महिमा समझ में आ जाए तो श्री हरिनाम को छोड़कर जिह से दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं हो क्यों उमा कहो मैं अनुभव उमा कहो भजन जगत सब सब सत्य है यद्यपि परंपरा नहीं है लेकिन फिर भी हमको ये कीर्तन सबसे अच्छा है लगता है राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है राम नाम सत्य है सत्य बोलो हैं राम राम राम नाम नाम नाम नाम नाम सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य है सत्य है है है गोपाल गोपाल है जीते जी स्वीकार नहीं करते कि सत्य है आदमी मर गया तब पीछे से चल हैं जीते जी स्वीकार कर लो राम नाम सत्य इसलिए असत्य का व्यवहार मत करो असत्य भाषण मत करो असत्य नहीं बोलो सत्य का पाल प्रयास करो कि हमारी बात से झूठ न निकले तो आपकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाए बनावटीपन से झूठी बातें निकलती बहुत से लोग सोचते हैं कि अब क्या है अब तो झूठ बोलो चाहे कुछ बोलो पाप तो लगने ही नहीं क्योंकि अब तो मुक्त तो हो गए मुक्त तो हो जाएगा तो झूठ निकलेगी नहीं वाणी से असत्य किसी स्थिति में असत्य मत बोलो हमने अनुभव करके देखा है असत्य से रक्षा नहीं सत्य से रक्षा होती है। हम झांसी से मथुरा आ रहे थे तो एक मंदिर के पुजारी जी थे उनके यहाँ रुके थे और उनके यहाँ एक टीटी साहब आए मंदिर में आते ना लोग दर्शन करने उनकी ड्यूटी थी उन्होंने कहा महाराज जी को जाना है मथुरा तो इनका रिजर्वेशन नहीं हुआ टिकट नहीं हुआ रिजर्वेशन नहीं हुआ उन्होंने टीटी साहब ने कहा कि चलो हम ले चलते हैं साथ में कोई बात नहीं महाराज हमने कहा हम बिना टिकट नहीं चलते पैसा देंगे अरे बोले हम टीटी टी किस लिए आपने बनाए हैं फिर हमारे साथ चलो बढ़िया रिजर्वेशन वाले डिब्बा में चलो बढ़िया उन्होंने एसी डिब्बा में हमको बिठा दिया अब उस टीटी की ड्यूटी आगरा में ख़त्म हो रही थी वो दूसरी ट्रेन में उसको चढ़ना था अब आगरा तक तो हम सुखपूर्वक चले गए और जैसी मथुरा पहुंचे रात्रि को दो ढाई या चार बज होंगे पता नहीं उस समय ट्रेन ने मथुरा छोड़ दिया अब बिना टिकट वाले तो बहुत चतुर होते हैं किधर से निकलना उनको सब रास्ते पता होते हैं आपने अपने ने कभी न देखा न सोचा बिचारा ना ऐसा अभ्यास तो अब वो तो गेट पे तो खड़ा था टिकट लेने वाला आ, हम सोचे टिकट है नहीं मांगेगा तो क्या करेंगे तो मन में सोचे कि सब चला जाएगा इसके बाद हम निकलेंगे यहां से चुपचाप एक पिलर के सहारे बैठ गए अपना थैला रख के वो पता नहीं जैसे थानेदार अपनी नजर से चोटे को पहचान जाता है ऐसे ही वो जो गेट पर खड़ा था वो नजर से ही पहचान गया कि ये बाबा जी के पास टिकट नहीं बोले क्यों खड़े इसी ट्रेन से उतरे हैं उनकी हाँ टिकट टिकट नहीं इतने लंबे चौड़े तिलक लगा रहे लगा रखे चोरी करते हो सरकार की हमने कहा अब जो कुछ भी कहो हम कहेंगे आप सत्य तो मानेंगे बोले चलो अभी चलो तो वो एक ऑफिस में ले गए वहां जो भी होगा शायद स्टेशन का बड़ा अधिकारी होगा मथुरा स्टेशन का वो कुछ ऐसे बैठा था टेबल पे ओघ रहा था सो रहा था कुछ टीटी ने कहा कि एक लाया हूं मूल पकड़ के बिना टिकट का ये देखो बिना टिकट का है उसने पूछा हमारी ओर देखा देख के बोलता है बिना टिकट चलते हो जानते हो जेल हो जाती है हमने कहा देखो हम अपराधी हैं जो आप चाहें वो करें मतलब क्यों चले बिना टिकट कहां से चले हमने कहा देखो एक एक बात है आप हमारी बात माने या न माने या आपकी राज़ी पर जहां तक हो सकता है हमारा ऐसा भीतर से निश्चय है कि हम अपनी जानकारी में गलत बात नहीं बोलते झूठ बात नहीं बोलते सही बात बोलते हैं। सही बात ऐसी ऐसी है टिकट हमारा रिजर्वेशन नहीं बन पाया था आना हमें आवश्यक था हम तो साधारण टिकट लेकर बैठना चाहते थे लेकिन एक पुजारी जी ने टीटी साहब से कहा टीटी साहब आगरा में उतर गए और वहां तक तो हम सुखपूर्वक आ गए और बैठ के तो यहां तक भी उसी डिब्बा में आ गए लेकिन यहां आपके इन्होंने पकड़ लिया और आपके पास तक पहुंचा दिया अब आप अभद्र भाषा का प्रयोग न करें हम चोर नहीं हैं हम बिना टिकट चलने वाले नहीं हैं पर फिर भी अपराधी बिना टिकट यहां तक आए हैं अपराधी तो है ही तो आपको जो करना हो जो सरकारी कानून हो वो हमारे साथ हर कीजिए मत बोलिए तिलक लगाते हैं चोरी कर ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कह तो उसने हम खूब निर्भीकता पूर्वक हमने बात की जो होना सो तो हो नहीं। और डरना किस बात से जो बात सही थी कह दिया उसने हमारी ओर देखा और देख के पचास रुपया भेट दिया 50 रुपया कई साल पुरानी बात है ये बात हम समझते हैं शायद सतासी अठासी की बात होगी 50 रुपया उसने दक्षिणा दिया और टीटी -टी को बहुत जोर से फटकारा तुम व्यक्ति को नहीं पहचानते हो दो कितने अच्छे बिचारे पंडित जी संस्कृत पढ़ते हैं अपने यहाँ संस्कृत पढ़ते हैं बहुत अच्छा तो देखो किसी के भी कहने से बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं चलेंगे बिना टिकट। और टीटी से कहा कि इनको जहां जाना है वहां के लिए रिक्शा इनका थ्री व्हीलर करवा दो पैसा तुम देना अपने गांठ से हाँ अच्छे पंडित जी हैं तुम देना पैसा बोला ठीक है तो वो जो बेचारा हमको अभद्रतापूर्वक पकड़ के ले गए तो चल वहा हमसे बोला कि बैठ जाओ एक थ्री में बिठाया और हमने सुदामा कुटी का पता बता दिया वहाँ तक भेज दिया शायद बीस रुपये भाड़ा लगता था पूरे पूरे थ्री विलर को बुक करने का उसने बीस रुपए दिया बोले पंडित जी से मत लेना हम पहुँच गए हमने महाराज जी को सुनाई सारी घटना महाराज जी बोले पंडित जी झूठ बोलते तो जेल की हवा खाते और मार ऊपर से पड़ती पता नहीं क्या क्या होता सत्य ने बचाया है इसलिए संकट में पड़ करके भी झूठा व्यवहार नहीं करना जो सही बात है उसको स्वीकार कर लो जो होना होगा सो होगा तो ये भगवान की दया से अनुभव की बात है। हमारे गुरु भाई थे उनका नाम था श्री नारायण दास सिंह बड़े गुरु भाई थे महाराज जी के सबसे पहले शिष्य थे वो तो पैसा उनके पास था नहीं उनको बद्रीनाथ जाना था बहुत थोड़ा पैसा था वो इसलिए रखे थे कि ऋषिकेश तक तो ट्रेन जाती है और वहां से फिर बस से जाना पड़ेगा तो बस वाला तो मानेगा नहीं तो बस का भाड़ा केवल था उनके पास और वो टिकट खरीद लेते तो पर भाड़ा बस का नहीं बस था इसलिए उन्होंने टिकट लिया नहीं ट्रेन में बैठ गए टीटी बहुत कड़ा था बीच में भगवान की दया से मजिस्ट्रेट चेकिंग जैसी हो गई ट्रेन खड़ी हो गई ए बाबा जी टिकट तो महात्मा बहुत कुशल थे श्री नारायण दास उन्होंने कहा ये देख नहीं रहा इतना बड़ा टिकट तिलक लगाए थे बोले टिकट है हमारा अरे बोले ये ये तिलक लगाए उसको टिकट बोलते हो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हो चोरी करते हो अरे देखो साहब बैठो एक मिनट हमारी बात सुनो तो सही आ, क्या उन्होंने कहा गाड़ी बद्रीनाथ की वो तो कभी भी थे बोले गाड़ी बद्रीनाथ की जाना बद्रीनाथ है हम भी बद्रीनाथ के और तुम भी बद्रीनाथ के तो कहो टिकट किस बात की अरे वाह भाई वाह बाबा जी आप तो कविता में बोलना जानते हैं तो ये चेकिंग है यहाँ सब आपका नाम पता लिखा जाएगा आप अपना नाम पता बताइए तो बोले मेरो गांव मुड़ारा मानो मुड़ारा गांव के थे ऊर्छा के पास मेरो गांव मुड़ारा मानो जहां लगे निवाड़ी थानो टीकमगढ़ जिलो बखानों नाम नारायण दास है मेरा ब्राह्मण हूं मैं जात का तुम भी बद्रीनाथ के हम भी बद्रीनाथ के तो कहो टिकट किस बात का बोले तुम आइडेंटिटी कार्ड तो अपना दिखाओ तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी माने भारतीय स्वतंत्रता में चंद्रशेखर आजाद के साथी थे वो चंद्रशेखर आजाद की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था उनके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कार्ड था और अपने जमाने के वो पूरे जनपद के अध्यक्ष रहे थे सामान्य व्यक्ति नहीं थे बाद में साधु हो गए विरक्त हो गए उन्होंने जब अपना कार्ड दिखाया का, अरे आप तो फ्रीडम फाइटर हैं आप स्वतंत्रता संगम सेनानी, आपको तो विशेष टिकट मिल जाता आपका तो एक व्यक्ति जो है आपके साथ बिना उसके चला जाता आपने आपके पास तो प्रमाण पत्र है आपने क्यों लिया बोले हम सीधे साधे गाहों के ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं साधुएम तो बिना टिकट के नहीं चलते हमारे पास पैसा जरूर पर बस के टिकट लायक पैसा है और रेल के टिकट लायक नहीं इसलिए हम बिना टिकट चले बोले अच्छा लो महाराज आप इतने अच्छे साधु हुए तो आपके तरफ से टिकट का रसीद हम बना देते हैं अपनी जेब से पैसा देते हैं टिकट की रसीद बनाकर उनको रसीद दे दी पैसा आपने दिया और एक, एक रुपया दक्षिणा दिया टी ने तो मजिस्ट्रेट ने एक सौ एक रुपये दक्षिणा देख दे बोले महाराज बद्रीनाथ जा रहे हो कुछ हमारा भी दान पुण्य में लग जाएगा तो तो अच्छा होगा लौट के आए तो को को उन्होंने हमारी इन दो घटनाओं आप लोग बिना टिकट मत चलने लग जाना है बिना टिकट नहीं चलना चाहिए बाकी बात ये जरूर है अवश्य है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में सत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए क्योंकि सत्यम जयती नानृतम सत्यमेव जयते सत्यम जयति नानतम झूठ की विजय नहीं सत्य की विजय होती है सत्यान्ना परो धर्म सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं धर्म ना दूसर सत्य समान इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा और उसके पुत्र का नाम है दंभ। अधर्म अपनी मृषा नाम की झूठ नाम की पत्नी से असत्य नाम की पत्नी से दंभ नाम के पुत्र को पैदा करता दंभ जानते किसको कहते हैं हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को दूसरों के सामने प्रमाणित करके अपने किसी तुच्छ स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं किसी का नाम है दम हम महात्मा नहीं है पर महात्मा के जैसी वेशभूषा बना के आपसे अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं तो हमारी यह वेशभूषा साधुता न मानी जा करके दम्भ मानी जाए इसलिए हम जो कुछ करें किसी को रिझाने के लिए आकृष्ट करने के लिए नहीं बहुत ईमानदारी से करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें भगवान को रिझाने के लिए करें हमारे जीवन में दिखावटी पना हो दंभ इतना सूक्ष्म है महाराज कि पता नहीं चलता दम्भ हम लोगों से हो जाता है जैसे ऐसे बैठ के माला जब रहे अब कोई सामने आ गए ये तो ठीक है कि मेरुदंड सीधा करके और एकदम नेत्र बंद करके जिसमें चित्रवृत्ति उधर उधर न जाए भजन करना चाहिए तो ठीक है लेकिन यदि आपके आने पर हमने ऐसा किया है तो वह भजन दम्भ हो जाता हम जो कुछ करें सर्वांतरयामी भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं उनकी खुशी के लिए करें हर समय हम सहज रहें दो पक्ष न हो कि मंच पर कुछ और हैं कमरे में जाने पर कुछ और हैं बाहर कुछ और हैं भीतर कुछ और हैं हमेशा एक जैसे रहें दम लोग बहुत दिखावटीपन करते हैं जिसमें लोग उनको बहुत अपने तो जैसे हैं तैसे हर समय एक जैसे हैं मानो तो अच्छा न मानो तो और ज्यादा अच्छा दम्भी पुरुष कैसे कैसे होते हैं एक बार ब्रह्मा जी का पोता पोता अधर्म की पत्नी मृषा उसका पुत्र दंभ इसने एक बड़ा सुंदर महात्मा का वेश बनाया और सीधे अपने बाबा ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गया ओ सुंदर चंद्रमा के समान सफेद एकदम धाढ़ी नाभि तक लटकती हुई लंबी चंद्रमा की किरणों के समान चमचमाती हुई सुंदर जटाए वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं खड़ाऊ पहने हैं हाथ में ब्रह्मपात्र है कुशा का मोटक है गंगाजल भरा है ब्रह्मपात्र में आपोहिष्ठा मयोहस्ताना ऊर्जे दधात न कह करके मंत्र से मंत्रित जल से सिंचन करता हुआ तब पद विन्यास कर रहा है अपने पैर रख रहा है ब्रह्मा जी के लोक के निवासी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मलोक परम पवित्र है इसमें कौनसीय शुद्धि आ गई जो मंत्र पढ़ कर के जल छीटता है तब पैर रखता है लगता है कोई ज्यादा आचार विचार वाला महात्मा आ गया तो बड़े महानुभाव के सत्कार के लिए सबको खड़े हो जाना सब खड़े हो गए जब सब खड़े हो गए तो ब्रह्मा जी भी सोचे कि शायद बड़े महात्मा हैं तो हम भी खड़े हो जाएं क्या परेशानी? है ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए आइए महात्मन ऐसा संत तो ब्रह्मलोक में पहली बार आया है बिराजिए। कहा बैठे सर्वत्र अशुद्धि है कहां बैठे मेरे शौचाचार के अनुरूप बैठने का स्थान नहीं है कहां जाए ब्रह्मा जी बोले महात्मन मेरी अंक अत्यंत पवित्र है क्योंकि मेरा देह प्राकृत नहीं दिव्य है आओ मेरी गोद में बैठो हाँ ये ठीक कहा आपकी गोद में मैं अवश्य बैठ सकता हूँ ब्रह्मा जी ने सोचा चलो इतना बड़ा महात्मा बैठेगा अच्छी बात है वो गया थोड़ा कमंडल का पानी उनकी गोद में फैला दिया गीला कर दिया सब कपड़ा उनका ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले चलो इतना बड़ा महात्मा बैठेगा धोके गोद बैठ रहा कोई बात नहीं बैठ गए नारायण ब्रह्मा जुल वाह तपस्वी शौचाचार संपन्न ब्रह्मलोक में साचार तो, विचार है तो धरती पर कैसा विचार होगा वाह्य हम बड़े भाग्यशाली हैं इतने बड़े महात्मा का दर्शन हुआ महात्मन आपका परिचय क्या है बोलिए मत बोलने पर मुंह से थूक उचटता है स्नान करना पड़ेगा ब्रह्मा जी बोले भीप थूक तो मनुष्यों के मुंह से उछटता है हम तो देवता हैं हमारे मुंह से थूक कहाँ से उछे कौन है देखें तो सही जैसी ध्यान से देख अरे तू तो हमारा पोता है हमारा बेटा अधर्म उसका बेटा है तू तेरे लिए यही उचित है तुम्हारा तो दम्भी पुरुष इतना बढ़िया वेशभूषा बना लेते हैं नाटक बना लेते हैं कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाए तो सामान्य की बात क्या है हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है पर काल नेमी को देखकर कर हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए वो बैठा था वहां और हनुमान जी आए बढ़िया दिव्य महात्मा का वेश वो मारा, वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा उसने उसको मारा अरे क्या हुआ किसने किसको मारा अरे विक्षेप मत करो राम रावण युद्ध देकर बैठ करके सब युद्ध का वर्णन किया रावण ने सब उसको बताई दिया था हनुमान जी बड़ा सिद्ध महात्मा ये बैठ के सब देख रहा है हमको भी ये सिद्धि हो जाए तो भगवान की कहाँ क्या लीला हो रही है एक ही जगह बैठ के देखते रहेंगे बोले हमको भी ये ज्ञान दे दीजिए बोले ऐसे थोड़ी चेला बनो तब ज्ञान होगा स्नान करके आओ तो चेला बनाऊंगा मंत्र दूंगा तब ज्ञान होगा हनुमान जी इतने सरल बोले चलो चेला बन जाएंगे भगवान की लीला देखने के लिए क्या परेशानी है हनुमान जी गए स्नान करने मकरी ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी ने मकरी को पछारा वो अपसरा थी उसने कहा महाराज मुनि ना हो या निश्चर घोरा भयंकर राक्षस है महात्मा नहीं है ये ये दम्भी पुरुष है अब तो हनुमान जी आए बोले बच्चा दीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है मुहूर्त निकला जा रहा है दीक्षा लो हनुमान जी बोले दीक्षा तो हम जरूर लेंगे पर आपका नियम यह है कि बिना दीक्षा के आप ज्ञान नहीं देते ओ, हमारा नियम ये है कि हम गुरुजी से दीक्षा पीछे लेते हैं गुरु दक्षिणा पहले चुकाते यह हमारा नियम। अरे बच्चा, ऐसा शिष्य तो आज तक दृष्टि पथ में आया ही नहीं जो दीक्षा के पहले ही दक्षिणा समर्पित करे बोले हाँ गुरु हमारी दक्षिणा इतनी तगड़ी होती कि सामान्य गुरु पचा नहीं सकता भरी लपेटी पछारा धराम से पटक दिया महाराज मर गया बिछा इसलिए किए हु कुवेश साधु मानु किए हु कुवेश साधुषण मानो जिम जग जाम बंत जिमी जग जा लखी सुवेश जग बंचक जेऊ लखी शोवेश जग बचे वेश प्रताप पूजिया प्रताप पूजियाई दे उघरहीं अत ना काल काल ने ने मेरा मीरा बनरा बनरा जीवन में दम्भ नहीं होना चाहिए दम्भ रहित जीवन हो दिखावा न हो हम बाहर भीतर से एक जैसे हो और ये दिखावा आता ही तब है जब हमारे जीवन में पहले झूठ आता है पहले झूठ आएगा तब दिखावा आएगा दिखावा ही झूठ है हम जैसे हैं नहीं वैसा प्रमाणित कर रहे हैं झूठे ही काम तो है सच्चा काम कहा है वेश बहुत पवित्र है साधु का वेश ब्राह्मण का वेश अत्यंत पवित्र वेश है इसलिए हमारे यहां संतों में तक में जब पूछा जाता है तो क्या कहा जाता वेश भगवान का क्या कहा जाता अमुक संप्रदाय का भेष नहीं कहा जाता क्या कहा जाता भेष भगवान का ये भगवान का भेष है ये भगवान का वेश है ये लज्जित न हो ये कलंकित न हो ये सावधानी प्रत्येक वेशधारी को रखनी चाहिए और यदि हम वेश धारण करते हैं संत का महात्मा का ऋषि का मुनि का ब्राह्मण का और उस वेश के अनुरूप हमारे आचरण नहीं है तो हमारे वेश से हमारा पेट भले ही भर जाए पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे भगवान को तो पीड़ा होगी तो आप लोग कहेंगे जब ऐसी बात है तो हम वेश धारण करेंगे नहीं वेश बनाएंगे नहीं भैया वेश आवश्यक है वेश आवश्यक है यह वेश कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए कवच का काम करता है दोषों से हमको बचाता है जैसे हम एक उदाहरण आपको दें सीतापुर में कोई घर है होगा सिनेमा घर अब हमारी बुद्धि बिगड़ जाए हम यहां से चलें गाड़ी तो ठाकुर जी की है ही है अब वहां खड़े हो जाएं सब साधुओं को लेके बोले बहुत अच्छा सिनेमा चल रहा है टिकट लेके हम चले जाए भीतर पैसा से मिल ही जाएगा मना तो कोई करेगा नहीं पर हमें विश्वास है कि यदि हम सिनेमा घर में प्रवेश करें तो सिनेमा की पर्दा की ओर लोग कम देखेंगे हमारे चेहरे को ज्यादा देखेंगे अरे इनके तो बाबा को हमने टीवी में देखा था ये तो कथा बांचते हैं इतने लोग कहते अच्छे महात्मा है ये महात्मा इनको क्या हो गया ये यहां क्यों चले आए हम सत्य घटना बता रहे हैं ताजमहल देखने हम गए यद्यपि कुछ प्रेमी थे उनके साथ हमको जाना था और उनका ताजमहल देखने का कार्यक्रम था तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि बगल में ही है देख लें तो क्या परेशानी हमको एक व्यक्ति ने पूछा हम उत्तर नहीं दे पाए उसने हमको कहा महाराज जी आप कहाँ रहते हैं वृंदावन में रहते हैं इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं वृंदावन में आप इतना सुंदर आपका स्वरूप आप ये मकबरा देखने आए जहां मुर्दा गड़ा हुआ है एक बादशाह ने अपनी बेगम के नाम पर एक मकबरा सुंदर बना दिया उसको देखने आ आए खैर हमने उसको कठोर उत्तर दिया मैंने कह रही कोई बात है हम तिलक लगा लिए तो क्या हम किसी ऐतिहासिक चीज को देख नहीं सकते क्या विश्व के सात आश्चर्यों में एक आश्चर्य है भारत की एक धरोहर है हम देखने आए हम कोई अगरबत्ती लगाने थोड़ी यहां दिया उसने कहा कलाकृति देखने आए तब तो ठीक है उसने ये कहा लेकिन उसने जो उत्तर दिया आज भी हमारे मन में वो बात आ जाती देखो उस व्यक्ति ने हमसे कहा आप क्यों आए यहां वेश भी हमको मार्ग में जाने से रोकता है अधर्म से रोकता है पाप से रोकता है इसलिए वेश भी भगवान का वेश है यह पवित्र रहना चाहिए बस सावधानी इतनी रहे और नहीं तो वेशधारी भगवत ऋषि जी का पद है वेशधारि हरिके साले भेष धारि हरी के ऊष धार रि हरिके साले हरिके भेश धा लो भी दम भी कपटी नट से शिष्णो को पालें लो भी दम भी कपटी नट से शिष्णो को पालें बेसधारी हर के को बेचे गुरु भय घर घर में नाम धनी को बेचे परमारथ सपने, हाँ, सपने नहीं जाने पैसन ही को बेचे हा परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही को बेचे वेशधारी हरि के के के इस हरिकेर साल हरिकेर साल पहले गुरुओं का नाम लिया दंभी गुरु जो केवल बाना बनाकर दूसरों को ठगने का काम करते हैं पहले उनका नाम लिया गुरुजी की निंदा नहीं गुरु तो गुरु है अब दूसरा नाम हम लोगों का कब हुक बता बनी बैठे कथा भागवत गावे कब हुक बगता हुए बनी बैठे कथा भागवत गावे।, भाग गावे अर्थ अनर्थ कछू नहीं जाने अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने पैसन ही कूदावे देशधारी हरिके साले हरि के हरिके साले हर के, हरी के अर्थ अनर्थ से प्रयोजन नहीं है एक ब्यासी सुंदर कथा कह रहे थे सब श्रोताओं के शंकाओं का समाधान करते थे एक बड़ी बुढ़ी मैया थी उसने कहा ब्यासी एक प्रश्न हमारा भी उसका समाधान करो। कहो कहो, बुड़िया। कहो मैया क्या बात है आप इतनी सुंदर कथा कहते कई बार करुण प्रसंग कहते हैं कि सब रो पड़ते हैं पर आपके आंख में एक आंसू नहीं आता तो सब रोते आप क्यों नहीं रोते पंडित जी बोले कि जब आखिरी दिन लिफाफा कमजोर रह जाएगा तो हम भी रोएंगे बोलो वृंदावन बिहारी ये संसार मिथ्या है भोग मिथ्या है धन बुरी वस्तु है ये बार बार इसलिए कहते हैं कि तुमने अपने पास क्यों इकट्ठी कर रखी हमको दे दो कब हुक बक्ता हुए बनी बैठे कथा भागवत गावे कब मुक वे बनी बैठे कथा भागवत गावे अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने पैसा ही कूदे वेशधारी हरी के हरी के हरी के हरी के उर उर उर साले साले साले उर साले यदि जीवन में दंभ है तो गुरुआई भी कल्याण नहीं करेगी यदि जीवन में दंभ है तो कथा वांच के भी ना अपना कल्याण होगा ना दूसरे का यदि जीवन में दंभ है तो भगवान की सेवा पूजा भी काम नहीं देगी तीसरा दम्भी पुजारियों का नाम कब हूं कहरी मंदिर को सेवे वे निरंतर बासा कब कहरी मंदिर को सेवे वे निरंतर बासा भाव भगति को लेस न जाने भाव भगती को लेस न जाने वैसन ही किया वेशधारी हरिकाली हर के उ वेशधारी हर के एक जगह ठाकुर जी का सैन हो गया था एक भगत जी आए एक पेटी सेव की अंगूर की संतरा की लेके बढ़िया खूब सुंदर कपड़ा लेके भेंट दक्षिणा लेके आए पुजारी जी से बोले अरे तो दर्शन बंद हो गया हम तो बहुत दूर से आए दर्शन करते थे सब भेंट करते कुछ बढ़िया भेंट चढ़ाते हजार दो हजार रुपया क्या करें बोले कोई बात नहीं सवेरे कर लेना दर्शन बोले महाराज हम तो रात को ही निकलने वाले देखो जगमोहन का गेट बंद कर दो। खोल कर दो खोल लो लो दर्शन ले हम चरण चरण छू छू छू सकते जो मंदिर किसी से कहना नहीं नहीं हम कहेंगे आपने बड़ी कृपा की दर्शन कराया और वो भगत नहीं था वो महंत जी का सी आई डी था वो तुरंत पहुंचा महंत जी के पास बोले पुजारी को इसी समय भगाओ, बहुत लोभी है। शहन के बाद मंदिर खोल दिया अरे कोई चलावे इसका क्या मतलब भगवान शहन हो गए तो शहन हो गए। बुलाओ पुजारी बुला क्यों भाई मंदिर खोला तुमने सरकार आज तक कभी ऐसी गलती नहीं हुई आज कैसे होगी हम बिल्कुल नहीं खोल सकते मंदिर अरे ये आया था ये व्यक्ति उसको पहचानो हो एक घंटे पहले तुमने तो मंदिर खोला पहचान तो गया पुजारी यही आदमी पेटी देकर गड्डी देकर भीतर घुस गया अब शिकायत कर दिया इसने अब तो गई हमारी सेवा नौकरी गई बोला महाराज जी ये बिल्कुल झूठ बोलना है मैंने बिल्कुल नहीं खोला अरे अरे तुमने मेरे सामने खोला मैंने बैठ दी बोले नहीं नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहे महंत जी बोले कि तुम बताओ कि सही बात क्या है तो महाराज हम आपसे पूछते हैं। हम तो ज्यादा पढ़े लेकिन आप महंत पद पर बैठे हो ये सेठ हैं ये सो जाएं उनकी सिठानी आ जाए आधी रात के समय और दरवाजे पे खड़ी हो तो चौकीदार की हिम्मत क्या जो सिठानी को भीतर घुसने से रोक समझे नहीं हम क्या कहना चाहते पुजारी जी बोले भाई देखो हम तो ठाकुर जी के चौकीदार हैं लक्ष्मी जी बाहर खड़ी थी नारायण भगवान सो गए थे मिलना चाहती थी तो हमने लक्ष्मी जी के लिए द्वार खोले इसके लिए थोड़ी खोले अब ये उनके पीछे पीछे आ गए इसने भी देख लिया तो इसका सौभाग्य है इसको शिकायत नहीं करनी चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी कब हूँ कहरी मंदिर को से वे करे निरंतर बासा कबू कहरी मंदिर को से वे करे निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने भाव भगती को लेस न, न जाने पैसन ही की आशा वेशधारी हरिके उले हरि केसधारी हर के उ दम भी क्या क्या करते हैं नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली साँच बिना हरी हाथ नावें साँच बिना हरी हाथ नावे सब रहनी है हरी के इस धारी के और साले हर के और साले।, साले बिनु विवेक भैराग्य भगति बिन सत्यनय को माने बिनु विवेक भैराग्य भगति बिनु सत्य नायक को मानो भगवत विमुख कपट चतुराए शोपा खंड जानो वेसधारी हरिके साले हरिके साले भगवत भी कपट चतुराई भगवत भी कपट चतुराई शोपा खंड जाने वेसधारी हरिके साले हरिकेश देशधारी के हरी के और और बोलो भक्तवत्सल भगवान एक लड़की है अधर्म के पत्नी का नाम है मृषा उनकी उनके पुत्र का नाम है दम्ब और पुत्री का नाम है माया ये बंधन में डालने वाली माया भी इसी वंश में पैदा भई है इन दोनों को निर्वृत्ति ले गया उसके कोई संतान नहीं थी दंभ और माया यद्यपि एक ही पिता माता की संतान है पर इनका ब्याह हो गया और महाराज दंभ और माया से माया के संयोग से दंभ पुरुष है और माया स्त्री है उसके संयोग से लोभ और निकृति का जन्म हुआ लोभ माने दंभ से ही लोभ पैदा होता है लोभ के कारण ही दंभ करता है व्यक्ति अथवा दंभ के कारण ही लोभ करता है एक ही बात उसे दंभ और महाराज जी ये लोभ पैदा हुआ और लोभ का विवाह निकृति माने सठता से हुआ और उस लोभ से क्रोध उत्पन्न हो गया और हिंसा उत्पन्न होगी लोभ से ही क्रोध पैदा होता है और हिंसा पैदा होती है क्रोध और हिंसा का भी विवाह हो गया संयोग हो गया तो क्रोध और हिंसा के संयोग से कली का जन्म हुआ क्रोध और हिंसा से ही कलयुग पैदा होता है क्रोध तमोगुण और हिंसा इससे कलयुग पैदा बहुत सुंदर बात है आपके जीवन में क्रोध न हो आपके जीवन में किसी प्राणी के प्रति हिंसा की भावना न हो तो आपके हृदय में सतयुग रहेगा कभी कलयुग आ ही नहीं सकता है जैसे हम स्मरण करें पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज गो माता की सेवा करते करते चिंतन करते करते गाय जैसे ही हो गए एकदम सहज सरल हम कभी गुस्सा करते हो भगवान जाने हमने तो कभी उनको क्रोध करते या किसी उलझन में भी बहुत कठोर बोलते नहीं देखा बहुत मृदु और मीठा बोलते हैं कि ऐसे संत उनके भीतर कलयुग कहाँ से आया? हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं पूज्य गोर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज आज की भूमि में पधारने वाले हैं ठहरने वाले हैं और कल मंच पर उनका दर्शन भी होगा सबको और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो उनका आशीर्वाद भी सबको प्राप्त तो होगा बस प्रार्थना ये है कि उनकी मर्यादा का हम लोग पूरा ध्यान रखें वे किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते हैं वे द्रव्य का स्पर्श नहीं करते हैं और वे फोटो नहीं खिंचवाते हैं इसलिए कैमरा वाले आजकल मोबाइल चल गए ना उनसे लोग खींच लेते हैं तो उनसे भी प्रार्थना है किसी संत का कोई नियम है तो उस नियम का हमें पालन करना चाहिए उस उससे उसी में हमारा लाभ है आप सुना रहे थे श्री राधा वल्लभ जालान जी कि सेठ श्री जयदयाल गोयन जी वो छेना का रसगुल्ला खाया उन्होंने छेना का रसगुल्ला खाते थे तो एक बाकी रह गए अब उनका यह भी था कि तृप्त होने के बाद इस चीज लेते नहीं थे झूठा छोड़ते नहीं थे और झूठा किसी को देते नहीं थे तो उन्होंने अब बहुत से लोग श्रद्धावान थे जो चाहते थे रसगुल्ला हमको मिल जाए पर शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने आपको श्री राधा जी को कहा राधा ये ले जा और इसको धूल मिट्टी में घिस करके मिला देना मैंने कोई प्राणी जूठा ले इस लायक इसको मत रहने देना तो आपको ही क्यों कहा उन्होंने कहा कि तो और दूसरे पर विश्वास नहीं है तो इनकी जगह हम होते तो हम जैसे स्वामी जी ने फेंकने के लिए दिया था खाली खा लिया था पर इन पर विश्वास था उनका कि नहीं ये जो कह देंगे वो करेगा और यह संत का विश्वास आपने जीता उसका परिणाम है कि अस्सी बयासी वर्ष की आयु तक भी आपको सत्संग मिला ये भगवान की कृपा है बहुत बड़ी कृपा है हैं? और ये भगवत कृपा से और ठाकुर जी की बड़ी कृपा देखो संतों से जुड़ने का लाभ ये है आपके छोटे भाई दीनदयाल जी जालान श्री मुरारी बापू जी की कथा में प्राय उनका दर्शन होता था बहुत प्रेम से कथा सुन कथा में बार बार गदगद भी होते थे और हमारे भी जब कभी प्रवचन होता वाराणसी में तो पूरे समय बैठकर के वे करते थे उस सत्संग का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि उनके बाहरी व्यवहार से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या हैं। लेकिन आप विचार करें ऐसी ऐसी मृत्यु तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है जो मृत्यु उन्हें प्राप्त ऋषि ऋषिकेश में नित्य गंगाजी में स्नान कर रहे हैं गंगा ही पी रहे हैं। और गंगा स्नान किया गंगा स्नान करके वहीं अपना जो कुछ सूर्याघ वगैरह दिया जप भी किया और वहीं थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ाई तो बाहर आए बाहर आके कपड़े पहने फिर एक उल्टी सी हुई तो फिर स्नान करने गंगा जी में चले गए थोड़ी सी थकान जैसी हो रही थी बोले हमको कहीं ले नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास फिर शिव चिंतकों का मत था कि नहीं डॉक्टर के पास तो ले जाए दिखाएं बेचैनी क्यों हो रही है तो फिर बढ़िया कपड़ा पहन के और बढ़िया त्रिपुंड लगा के माला वाला पहन के बढ़िया नौका में गंगा जी में बैठे और मध्य गंगा जी की धारा में तिलक लगा हुआ है भगवान का स्मरण कर रहे हैं बैठे बैठे देह त्याग कर दिया गंगा जी के मध्य में हम किसी सेठ साहूकार की प्रशंसा मंच से नहीं कर रहे हैं हम सत्संग की महिमा का निरूपण कर रहे हैं जीवन भर श्री बापू श्री ओझा जी, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी और अनेक संतों का सत्संग करने वाले दीन दयाल जी को सब के सब वहां आए थे तो ये इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई सत्संग का लाभ है आपके जीवन में भी सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है देखो सत्संग से दूसरा दूसरे को क्या लाभ होगा ये नहीं सत्संग यदि हम ईमानदारी से करते हैं उसका लाभ स्वयं हमको मिल जाने वाला संसार को क्या लाभ मिल रहा है ये संसार जाने लेकिन यदि हम ईमानदारी से कह रहे हैं उसका लाभ हमें मिलेगा और आप ईमानदारी से सुन रहे हैं तो श्रवण का लाभ भी आपको मिलेगा बुल वृंदावन बिहारी लाल की तो कली माने कलयुग पैदा हुआ और कलयुग की बहन का नाम है दुरुक्ति दुरुक्ति जानती किसको कहते गाली और युगों में गालियां नहीं दी जाती थी एक गालियों की सृष्टि ही कलिकाल की सृष्टि है कलयुग की बहन का नाम है गाली भगवान यदि प्रतियोगिता करावे सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को एक पाली में रख और कलयुग के लोगों को एक पाली में रखें और गाली की प्रतियोगिता कराए तो गाली की प्रतियोगिता में सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को कलयुग वाले हरा देंगे इतनी गालियां हैं कलयुग में इतनी गालियां हैं महाराज हर क्षेत्र में नई नई ढंग की गालियां इस पर भी किसी को पीएचडी करना चाहिए भारतवर्ष की कितनी भाषाओं में किन क्षेत्रों में कितनी प्रकार की गालियां दी जाती हैं शायद एक बहुत बड़ा शोध प्रबंध तैयार हो जाएगा गालियों को धर्मात्मा पुरुष गाली नहीं देते हैं इस अधर्म के वंश में गाली जीवन में अधर्म होगा तभी जिह पर गाली आएगी जीवन में धर्म होगा जिह कभी शुद्ध नहीं होगी जिहवा भगवान के नाम के कीर्तन के लिए मिली है बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो गाली गलोज के लिए जिह थोड़ी मिली बहुत से लोग कहते अमु महात्मा बड़े सिद्ध गाली देते अब महात्मा बड़े सिद्ध उनके भजन की नकल नहीं कि उनके गाली की नकल हमने कर ली बहुत ध्यान से सुन कान खोल कर भगवत प्राप्त कोई सिद्ध संदी हो और यदि वह गाली देता आदरणीय तो है किंतु तो उसकी गाली आदरणीय नहीं है, है।, है। जिस एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे सुख तीर्थ में परम श्रद्धे पूज्यपाद ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज जिनके शिष्य पूज्य स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी जी महाराज सुखताल वाले हनुमतधाम वाले ब्रह्मचारी जी उनके शिष्य हैं गुरु जी उच्च कोटि के योगी थे सिद्ध महात्मा थे अस्वस्थ हो गए हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा तो उनकी शुद्धि भी उनके शिष्य करते थे पर शुद्धि करते फिर वो स्नान करते और मिट्टी से हाथ धोते वहां परात मगा के एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी आप तो मल का स्पर्श भी नहीं करते हम लोग सब शुद्धि कर रहे हैं जब तो आपने छुए ही नहीं तो आपको मिट्टी लगाने की क्या जरूरत है तो बोले वो सब ठीक है तुम लोगों को सिखाने के लिए नहीं तो तुम लोग कभी हॉस्पिटल में बीमार पड़ोगे तो जाओगे जरूर सोचो तो हॉस्पिटल में तो गुरु भी हाथ नहीं धोते तो हम क्यों धोए तो तुम लोग इस परिस्थिति में पहुंचने के बाद भी अपने आचार विचार को न छोड़ो यही तुम्हारी लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी गुजरात की यात्रा पर थे जा रहे थे और एक भोले भाले ब्राह्मण देवता उनके लिए पत्ता गोभी का साग और रोटी बना के ले आए महाराज जी यात्रा में कुछ लेते ही नहीं थे और वो अहमदाबाद स्टेशन थे सूखी रोटी बोले महाराज जी को सुगर है दवाई खानी पड़ती है तो सूखी रोटी और पत्ता गोभी का साग लेके आ गए जैसे हमने देखा तो हमने उनको बोलना शुरू कर दिया अरे पंडित जी आपको इतना भी ज्ञान नहीं बताओ रास्ता चली कच्ची रोटी लेके आ गए वो कैसे खाई जाएगी उनको बिचारों को पता नहीं था वो तो बीमार के हिसाब से क्या अस्वस्थ है वृद्ध हैं इस हिसाब से ले आए अब वो बिचारे ऐसे एकदम इतने उदास और दुखी हो गए वो लाने वाले जो प्रसाद लेके आए थे बोले महाराज जी कब से चले हैं वो बहुत समय हो गया दवाई भी खानी पड़ती होगी आप नहीं लेंगे महाराज जी ने एक क्षण उनके चेहरे की ओर देखा और हमने देखा अपने जीवन में कभी उन्होंने यात्रा में कुछ पाया नहीं थोड़ा चना ले लेते थे बस महाराज जी ने तुरंत हाथ पैर धोए और महाराज जी पाने बैठ गए बोले हमसे बोले पंडित जी आप नज़र मत डालना हमारा यह आचरण अनुकरणीय नहीं यद्यपि हम नहीं पाने के लिए तैयार थे लेकिन महाराज बोले था इधर मत देखो ये हमारा आचरण अनुकरण के योग्य नहीं है महाराज जी ने पाया उसका इतना प्रसन्न हो गया मुख महाराज आंख से प्रेम के आंसू बहने लगे अब महाराज जी जहां पहुंचे वहाँ फिर द्वारा स्नान किया स्नान करके जनेऊ बदला और वहां जाने पर कुछ नहीं खाया उपवास किया क्योंकि हमने यात्रा में भोजन किया ये महापुरुषों का आदर्श इसलिए किसी भी महात्मा का संत का गुरु का आचार्य का जो आचरण शास्त्र के अनुकूल है वही मान्य है सारे आचरण उनके मान्य नहीं उनकी सामर्थ्य है उनके जैसा वे कर सकते हैं हम नहीं कर सकते भगवान शंकर की नकल करके कोई जहर पिए तो शंकर जी तो बिस्पी कर नीलकंठ हो गए आप पी के देखो कोई कंठ नहीं रह जाओगे हाँ राम नाम सत्य हो जाएगी आपकी तो बड़े लोगों की नकल हर बात में नहीं करनी चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी गाली नहीं देनी चाहिए मुख्य बात ये गाली देने से नरक की प्राप्ति होती है गोकुल मौल परमन जी ने लिखा है गाली जब कोई व्यक्ति देता है तो वे शब्द जलते हुए वाणी भीतर से निकलते हैं और गाली देने वाले को श्राप दे करके जाते हैं कि जैसे तुमने हमारा दुरुपयोग किया ऐसी तुम निरंतर लोक परलोक में जलते रहोगे तुम्हारा कभी कष्ट से छुटकारा नहीं होगा श्राप देकर के जाते हैं इसलिए महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने गाली की बात तो कोसों दूर जाने दो अशुद्ध उच्चारण के लिए कहा है ते असुरा हेलय हे इति परा बभ वे असुर हैं जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं हे अरयाहा, हे अरया कहना चाहिए था राे ले लिया ऐसे कहने लगे इसलिए उनकी पराजय होगी अशुद्ध शब्द के उच्चारण से पराजय और शुद्ध शब्द के उच्चारण से विजय इसलिए कभी गाली नहीं बकनी गाली कायरता है वो वीरता थोड़ी है कायर था कायर आदमी गाली देता वीर पुरुष गाली नहीं देता उसको तो भीतर से उत्साह होगा तो गाली क्यों देगा उठा के पटक देगा चारों खाने चित कर दे गाली कायर को देगा गाली देना तो अपनी कमजोरी है गाली क्यों देगा तो इस कली ने भी अपनी बहन दुरुपती से ब्याह कर लिया और इसके गर्व से यात भय और मृत्यु को उत्पन्न किया कली और दुरुक्ति के से ही भय और मृत्यु होती है।, है कली माने कली माने कलह और गाली गाली गलोज लड़ाई झगड़ा इसी से भय होगा और ज्यादा झगड़ा हो जाएगा तो मर मर भी जाओगे मृत्यु भी हो जाएगी और भय और मृत्यु इन्होंने भी विवाह कर लिया भय और मृत्यु के संयोग से यातना और निरय निरय माने नरक यातना और नरक का जोड़ा पैदा हो गया भैया अधर्म के वंश में यहाँ भी यातना भोगनी पड़ेगी और मरने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा स्कंद पुराण में लिखा है कि धर्मात्मा पुण्यात्मा पुरुष उनके पाप कम होते हैं पुण्य ज्यादा होते हैं इसलिए कुछ बचे कुचे फुटकर पापों को वो बचपन में ही आधी व्याधि रोग बीमारी आदि के रूप में भोग लेते हैं और फिर शेष जीवन भगवान का भजन करते हैं अब कुछ बचा खुचा होता वो मरते समय भी उसकी छुट्टी करके भगवान के धाम को चले जाते हैं और पापी मनुष्य उनका बचपन खूब तगड़े हृष्ट पुष्ट और खूब तंदरुस्त जवानी भी खूब बढ़िया जाएगी ओ फिर होगा भरी जवानी में ऐसी कोई बीमारी कि बस तो लेने देने पड़ जाएंगे उनका अंतिम दुखद होता है यहां फुटकर भोगते फिर थोक भुगतान नरक में होता जाकर उनका इसलिए भैया सदा सर्वदा जीवन में धर्मशील होना चाहिए अधर्म नहीं जीवन में आना चाहिए और अधर्म की निवृत्ति का उपाय क्या है तो इस अधर्म के वंश के बाद ध्रुव जी का चरित्र है इसका मतलब भक्त चरित्र का आश्रय लेना भक्त का आश्रय लेना यही अधर्म की निवृत्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है किसी संत के चरण पकड़ लो पर जीवन में अधर्म रहेगा नहीं मलुकदास जी कहते हैं एक दया अरुदीनता ले रही भाई एक दया अरुदीनता ले चरण गहो जाए साधु के री झे रुरा चरण गहो जाए साधु के री झे भैया संत का चरण मिल जाए सदगुरु का चरण मिल जाए तो फिर परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं का हे रे का रे सदा लेवासी सदा ले, सदा ले जो परमात्मा घटघट में व्याप्त है सर्व व्यापक है सदा निर्लिप्त रहने वाला है सदा घट घट बासी सदाने पा घट घटब सर्व निवासी सदा बास बसत पुष्प मधे जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई मुकु टही <laughs> सब परमात्मा है नानक जी कह रहे हैं भीतर भी वही और बाहर भी वही बाहर भी काहे काहे को को जन बन को जन जाई जाई श्री वृंदावन बिहारी भैया संत का आश्रय ली लो तो चाहे जैसा युग बना रहे चाहे जैसा भयंकर समय बना रहे संत के आश्रय से सदगुरु के आश्रय से फिर भी तर बाहर सर्वत्र परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लग जाती है ध्रुव चरित्र यह प्रमाणित करता है देखिए ध्रुव जी ने किस आयु में संत का आश्रय लिया कितने बड़े थे ध्रुव जी पांच वर्ष की आयु में नारद जी का आश्रय मिल गया नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया तो कारण बहुत बड़ा कारण तो नहीं था छोटा भाई उत्तम उत्तानपाद महाराज पिता की गोद में बैठा था उसे बैठा देखकर ध्रुव जी के मन में भी आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं और ध्रुव जी की सौतेली माता सुनी सुनीति ने सुरुचि ने और हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को छिटक दिया और कहा कि अरे नादान बालक तू यद्यपि राजा का ज्येष्ठ पुत्र है फिर भी राज, राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है क्योंकि तू मेरी सौत का बेटा मेरा बेटा नहीं हां यदि तुझे बैठना है तो पहले तप करके भगवान को प्रसन्न कर और वरदान मांग भगवान से कि मेरा जन्म अब सुरुचि के गर्भ से हो तब तू भले बैठ सकता नहीं तो नहीं बैठ सकता ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां के पास आ गए और मां ने कहा बेटा ठीक कहा तुम्हारी माता ने उत्तम पद चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ देखो किसी भी पिता की गोद में बैठ के भी उतरना पड़ेगा लेकिन परम पिता की गोद में बैठने के बाद फिर उतरना नहीं पड़ता तो गोद में बैठना है गोद में बैठने के ही रोना है तो किसी जन्म मरणशील पिता की गोद में क्यों बैठो अविनाशी की गोद में बैठने की इच्छा रखनी चाहिए भजन करो और पांच वर्ष का बालक ध्रुव भजन के नाम पर निकल गया कहां के थे ध्रुव जी इसी क्षेत्र के थे कानपुर बिठूर ब्रह्मावर्त ध्रुव जी महाराज बिठूर से गंगा जी के किनारे से जमुना जी के किनारे के भजन के लिए मार्ग में देवर्षि नारद जी मिल गए और श्री नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया यदि सच्ची लगन हो भगवान को पाने की तो गुरु जी को खोजना नहीं पड़ेगा गुरु जी खोजते हुए सामने से आ जाएंगे नारजी आ गए और नारजी ने उपाय बताया ध्रुव जी मधुबन में आ गए यमुनायास तटम सुचि पुण्यम यत्र यम नित्यदा हरे यहां आकर के ध्रुव जी ने भजन आरंभ किया है केवल छ महीने की अल्प अवधि में ध्रुव जी का तप इतना श्रेष्ठ हो गया देवताओं के विश्वास प्रस्वास बंद हो गए देवता भगवान की शरण में गए प्रभो रक्षा कीजिए भगवान का हम ध्रुव के निकट जाते हैं गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान मधुबन में पधारे ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रगट था उसे जैसे ही जैसे ही तुरोहित किया ध्रुव जी व्याकुल हो गए नेत्र खोले तो देखते हैं जो भगवान हृदय में थे वे बाहर खड़े हैं चरणों में प्रणाम किया और अब बार बार चाहते हैं भगवान की स्तुति कैसे करें हाहा सतम विभक्ष मतदिदम हरी ही भगवान देखते हैं कि ये बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं कंबुना पस्पर्शाल कृपया कपोले हाथ जोड़ के ध्रुव जी खड़े हैं भगवान ने अपने पांच अन्य शंख का स्पर्श कराया ये शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई अध्रोजी स्तुति करने लगे ध्रुव उत प्रविश्य मम वाच इं प्रसुप्ताजीव यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्याच हस्तचरण्रवणादी प्राणन्नमो भगवते पुरषा तो्यं ये पहला श्लोक है स्तुति का अंतिम सत्याशिशो सत्याशी भगवस्तव आशीष तथा पुरुषाप्य भगवान परिपात दीना वत्सकुग्रह का महाराज जी अंतिम में भगवान ध्रुवध्यान से सुनो भाई अंतिम में भगवान ध्रुव जी की स्तुति पर क्यों रीजे अंतिम श्लोक बहुत महत्व का क्या करें पूरी स्तुति कहने योग्य ध्रुव जी कहते हैं जैसे हाल के ब्याय हुए बछड़े से गाय प्रेम करती है ऐसे ही आप तो हमारी गैया मैया हैं और मैं आपका बछड़ा हूं ठाकुर जी ने ध्रुव जी को गोद में ले लिया भैया ठाकुर जी गाय ये इसमें लिखा है गाय जैसे हाल के वे हुए बछड़े को गाय गौ सिंघा बन में बछड़े को देकर गाय भी सिंह हो जाती है अपने जीते जी अपने बछड़े को किसी हिंसक जीव को दृष्टि नहीं डालने देती है ऐसे ही आप तो गैया मैया हैं ये रसिक जन भक्त जन वैष्णव जन शरणागत भक्त ये आपके बछड़े के समान है ये कली का प्रकोप दोष दुर्गुण ये सब सिंह व्याघ्रादी के समान है ये आपके भक्ति की ओर देख नहीं सकते क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हैं आप ठाकुर जी को गैया मान लो और खुद उनके बछड़ा बन जाओ ठाकुर जी की कृपा हो जाए ये जो वत्सल शब्द है ना भगवान के आगे भक्त वत्सल बोलो भक्त वत्सल भगवान की बहुत ध्यान से सुने संसार में जहां कहीं भी गुण हैं वो सब भगवान के हैं भगवान से आए गुण तुम्हार समझे निज दो संतों में भी सारे गुण भगवान से ही आए हैं सब में गुण भगवान से आए पर एक प्रार्थना है हमारी एक गाय एक गुण भगवान में गाय से आया है इसलिए भगवान गाय के प्रति उपकृत हैं, गाय के प्रति पूज्य भाव भगवान सारे गुण भगवान से आए लेकिन भगवान में भी एक गुण गाय से आया है वो कौन सा गुण है का माने क्या होता? जैसे हाल के ब्याय हुए बछड़े को गाय प्यार करती है ये प्यार करना केवल परमात्मा की सृष्टि में गाय में ही है और किसी में नहीं भैंस को देखो कहां प्यार करती इतना और तमाम जीवों को देखो कहां प्यार करती है अरे नागिन तो ऐसी होती जो अपने बच्चों को ही खा जाती है पैदा होती भगवान ने कहा भैया ऐसा प्रेम तो हमको गौ माता से लेना चाहिए भक्तों से प्रेम करना भगवान को गौ माता ने सिखाया है इसलिए प्रेम सिखाने की गुरु गौ है और भगवान उसके चेला है बोलो भक्तवत्सल भगवान तो चेला तो गुरु जी की सदा सेवा करेगा ठाकुर हाँ जी चेला है गौ माता गुरु है इसलिए भगवान उनकी चरण रज में अभिषेक करते हैं गोचारण करते हैं गो सेवा करते हैं गो पालन करते हैं और ग्वारिया को भेषधार गायन पे आवे ग्वारी के भेष में ही भगवान को विशेष प्रसन्नता होती है बोलो भक्तवत्सल भगवान की भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया छत्तीस वर्ष तक तुम राज्य करोगे और इसके बाद फिर तुम्हारे भाई उत्तम शिकार खेलते हुए यक्ष के द्वारा मारे जाएंगे तुम्हारी बीमाता दावा नल में जलकर भस्म हो जाएगी और छत्तीस वर्ष का राज्य करके तुम मेरे नित्य धाम में आओगे जहां पहुंचकर फिर जीव को नीचे आना नहीं पड़ता ततो गम सर्वलोक नमस्कृतम उपृष्टा दृश्य तुम यतो नावर्तते गता वहां जाकर जीव को नीचे लौट नहीं आना पड़ता वहां तुम पहुंच जाओगे ध्रव जी का 36 हजार वर्ष का राज्य हुआ भगवान के जैसी आज्ञा थी उसी के अनुसार आपने सबको भक्ति प्रदान की आपके भाई का वध यक्ष ने कर दिया यक्षों से बदला लेने के लिए आपने युद्ध किया मनु जी की आज्ञा से युद्ध बंद कर दिया श्री कबीर कुबेर जी ने अविचल अखंड स्मृति का वरदान प्रदान किया 36 हजार वर्ष के राज्य की अवधि पूरी करके श्री ध्रुव जी महाराज सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे आ गए जीवन का साधना का आरंभ यमुना तट से है जन्म गंगा तट पर साधन यमुना तट पर और जीवन की अंतिम साधना गंगा तट पर ये दो ही नदियां इस देश की ऐसी हैं जो सेवन के योग हैं गंगा तट और यमुना तट हम तो एक पंडित जी के ऊपर सबसे ज्यादा रीझ है इसी बात से कि बहुत अच्छे पंडित जी हैं तट भ्रमण योगे तो हम अनुभव करते हैं बिल्कुल बचपन से ही अनुभव करते हैं यमुना जी के तट पे तो निवास मिला है अब किसी ने किसी रूप में गंगा जी की कृपा उनका दर्शन उनका स्नान हो ही जाता है दो ही न ऐसी हैं यमुना जी प्रेम प्रदान करती हैं, गंगा जी ज्ञान प्रदान करती हैं। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं होगा और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं होगा इसलिए यमुना और गंगा सेवनीय शरयू जी क्या है यह भी त्रिविभूत प्रेम है यमुना भी प्रेम है सरयू भी प्रेम है नेत्र जा भक्तवात्सल्य ही श्री सरयू जी सरयू जी सेवन की भक्तवत्ल भगवान की वैराग्य को देने वाली नर्मदा जी पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज का अनुभव था वे कहते थे ज्ञान देने वाली गंगा जी भक्ति देने वाली यमुना जी और वैराग्य देने वाली नर्मदा जी वो कहते थे हमने तो अपने पूरे जीवन में तीन नदियों के किनारे ही जीवन व्यतीत किया यमुना जी गंगा जी और नर्मदा जी। नर्मदा जी सबको पकड़ बना देती महाराज पैदल यात्रा करने वाले एक जगह ऐसी सब लूट जाता, एकदम वो पकड़ हो जाते बोलो नर्मदा मैया की गंगा मैया की यमुना की ध्रुव जी बैठकर भजन करने लगे उसी समय गंगा जी की कलकलत ध्वनि से उनके भजन में कुछ विक्षेप होने लग गया ध्रुव जी उठ के जाने लगे गंगा जी ने कहा जा रहे हैं भक्त भक्तराज बोले आपकी धारा के शब्द से ध्यान नहीं लग पा रहा है इसलिए थोड़ी दूर बैठकर भजन करेंगे गंगा जी बोली आप यहां से न जाएं, यहाँ मेरी धारा में शब्द नहीं होगा आज भी ऋषिकेश में मस्तराम बाबा के ठीक सामने ध्रुव जी की तपस्थली है वहां से लेकर गीता भवन एक नंबर तक दो नंबर तक गंगा जी में शब्द नहीं है वहां से आगे तीन नंबर के आगे फिर गंगा जी में शब्द है आज भी गंगा जी का चमत्कार है बालापन से भजें, जग से हरि जग उदास तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास जो बचपन से ही भजन करते हैं गंगा यमुना आदि भी चाहती हैं कि ये संत हमारे तट पे आ जाएं, मेरा स्पर्श कर लें, मैं सबके पापों को दूर करती हूं पर ये हमारे पापों को दूर करते हैं भगवान की जय जय श्री राी ने साधन आरंभ किया इतना प्रेम प्रकट हो गया कि श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भक्ति हर भगवती मानन्द प्रवहस्रा मनंदबापकलया मुहुराद विक्लिदृदय चितांगो नात्मान स्मर दशा मुक्त लिंग भगवान में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया कि आप बार बार गदगद हो जाते व्याकुल हो जाते प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते कि उनको यह भी स्मरण में नहीं आता कि मैं उत्तान पाद कुमार ध्रुव हूं श्री सुखदेव जी कहते है। इसी का नाम है जीवन मुक्ता जीते जी मुक्ति यही है। हम देहादि उपाधियों को भूल जाएं, केवल भगवान की अखंड स्मृति हो जाए इसी का नाम जीवन मुक्ति है ऐसी अवस्था जब आई तो भगवान के पार्षद नंद सुनंद दिव्य विमान लेकर के आए ध्रुव जी ने उनको देखकर के विमान को प्रणाम किया आनंद सुनंद ने कहा ध्रुव जी आप विमान में बैठकर भगवान के दाम को पधारिए ध्रुव जी विमान में बैठना ही चाहते थे तब तक एक भयंकर देवता सामने दिखाई पड़ा यह है मृत्यु देवता मृत्युक भयंकर मृत्यु देवता ने कहा भगवान सब हमारी बुराई करते कोई हमको अच्छा नहीं बताता हमारी इच्छा है आप जैसे भक्त की चरण हमारे मस्तक पर पड़ जाए ये विमान दिव्य है ये धरती का स्पर्श नहीं कर सकता आपको विमान में बैठना है और हमें पवित्र होना है तो मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं मेरे मस्तक पर चरण रखकर आप विमान में बैठ जाइए आपकी चरण रस से मैं पवित्र हो जाऊंगा और आप भी विमान में विराज जाएंगे ध्रुव जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा और मृत्योहमूर्धन पदम दत्वा आरुरो भूतम गृहम मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में विराजमान आज तक कोई बड़े से बड़ा योगी यति तपी जपी काल के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है महिमा ध्रुव जी महाराज काल के सिर पर पैर रख कर के भगवान शरीर नहीं छोड़ा ध्रुव जी ने शरीर भगवान के धाम ऐसे अनेक उदाहरण है महाराज जी जहां शरीर भगवान के धाम की कबीर जी ने शरीर कहां छोड़ा फूल ही मिले शरीर कहां मिला मीराबाई ने शरीर कहां छोड़ा शरीर भगवान में प्रविष्ट हो गई चैतन्य महाप्रभु जी ने शरीर कहां छोड़ा जगन्नाथ जी में पृष्ठ हो गए और श्री संत तुकार जी महाराज ने शरीर कहां छोड़ा सबके देखते देखते महाराष्ट्र के संत जगत श्री तुकाराम महाराज आज भी वह वृक्ष है हम लोग दर्शन करके अजान वृक्ष आज भी वो पेड़ है जिस पर गरुड़ जी उतरे थे और सबके देखते देखते जी चढ़ गए और गरुड़ पर बैठ करके भगवान के धाम गए आज भी जब वर्ष में वो तिथि आती है जो तुकार जी के बैकुंठ गमन की तिथि है और उस तिथि में जब वह समय आता है तो लाखों लोग आज उस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित होते हैं आज भी वह अजान वृक्ष अपने आप कांपने लग जाता है जिसमें समय वो समय आते ही वृक्ष कांपने लग जाता अपने आप कांपने लग जाता वृक्ष जिस वृक्ष को तुकार जी का स्पर्श मिला गरुजी को स्पर्श वो वृक्ष आज भी है बहुत पुरानी बात है। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है ये नाशवान मलमूत्र का भांड जड़ शरीर भजन करने से चिन्मयता को प्राप्त हो जाता है सच्चिद आनंद हो जाता है ये भजन की महिमा है द्रुज जी के मन में आ रहा था मेरी माता जिसने मुझे भजन में लगाया वो पता नहीं कहां होगी मैं अकेले वैकुंठ जा रहा हूं भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता पीछे नहीं देखो माता जी का विमान आगे आगे जा रहा है माता सुनीति आशीर्वाद दे रही थी बेटा तेरे भजन की महिमा से मैं भी भगवान के धाम को जा रही हूँ सभी शिष्य अपने गुरुजनों की बड़ाई करते हैं करना भी चाहिए लेकिन आज ध्रुव जी की शिष्यता धन्य है ध्रुव जी की प्रशंसा करते करते नारजी गदगद हो गई आह आ तो महिमान्या नारदो भगवान्षि आतुद तो श्लोकान् सत्रे गाय प्रचेतसा अपनी वीणा के तारों की बहुत गहरी वीड़ लेकर के नारजी ने आलाप लेकर के धूप चरित्र को गाया नारद उच नूनम सुनीते पति देवताया तप प्रभा सेता दृष्टुया नीबेदिन नईवाग प्रभवन किम रिपा नई विगं तुम रिपा मैं ध्रुवजी की प्रशंसा नहीं ध्रुव जय से महान भक्त को जन्म देने वाली माता सुनीति की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने ध्रुव जय से भक्त पुत्र को जन्म दिया आज जो ध्रुव जी को गति प्राप्त भई है बड़े बड़े वेदवादी अमलात्मा विमलात्मा परमहंस योगिंद्र महामुरिंद्रों को भी वह गति नहीं मिलती फिर इन झूठ मूठ के अभिमान में भरे हुए राजा महाराजाओं को तो वह मिलेगी ही कैसे जननी जने तो भक्त जने कै ना ही तो जननी बांझ रहे काहे का एक संत का वचन है मातृत्व की सफलता संत सती और सूरमा इन तीन को जन्म देने में संत को पैदा किया मातृत्व सफल हो गया सती को पैदा किया मातृत्व तो सफल हो गया और किसी शूरवीर को राष्ट्रभक्त, देशभक्त को योद्धा को प्रकट किया जो राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ गया राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया तो भी माता का मातृत्व तो सफल हो गया हम तो बार बार बहुत गदगद हो जाते हैं इस युग में उस माता को धन्य है जिसने जय जै देवी जय एक सती कन्या को प्रकट किया धन्य।, धन्य है धन्य है उस माता को वो कुल पवित्र है जिस कुल में कोई सती पैदा हो जाए जिस कुल में कोई यति पैदा हो जाए वो कुल पवित्र है धन्य है बोलो भक्तवत्सल भगवान माताएं सोच रही होंगी हमारे हमारे बस की बात थोड़ी जो हमारे बालक बालिका ध्रुव प्रहलाद बन जाए सती सावित्री बन जाए आपके बस की बात ना होती तो कही ही ना जाती आप यदि सुनीति माता के आदर्श को स्वीकार कर लें तो आपके पुत्र ध्रुव हो जाएंगे आपकी बेटियां सती सावित्री हो जाएंगी अब बालक लिका है पेट में मैया देख रही है सिनेमा कहा से अच्छे संत पैदा होंगे कहा से सुरमा पैदा होंगे जो नहीं खाना चाहिए वो खा रही जो नहीं पीना चाहिए जो पी रही जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए उससे बातचीत कर रही है शहर सपाटा खेल तमाशा नहीं देखना चाहिए देख जीवन असंयत है देखिए बहुत ध्यान से सुने पुरुष के संस्कार गर्भगत जीव में बहुत कम जाते माता के संस्कार जाते इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है दुशीलम मातृदोषेण कन्या अथवा पुत्र दुराचार के मार्ग पर तभी जाते हैं जब उनकी माता के पातिव्रत में कसर होती है माता पवित्र होगी तो संतान कभी अपवित्र नहीं होगी यदि आपकी संतान बिगड़ी हुई है तो इससे आप आपकी आपकी बुराई है इसमें आप पतिव्रता हो जाएं आप सती साधवी हो जाए आपका आचरण पवित्र हो आपके विचार पवित्र हो आपका खानपान पवित्र हो आपका चिंतन पवित्र हो आपकी संतान पवित्र होगी छत्रपति शिवाजी जब अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता ने एक विद्वान ब्राह्मण को पुरोहित जी को बुला करके संपूर्ण महाभारत का श्रवण कराया था अपनी गर्भड़ी पत्नी को उसका प्रभाव हुआ छत्रपति शिवाजी जैसा महावीर पैदा हुआ जिन शिवाजी ने आठ नौ वर्ष की आयु में कसाई का सिर धड़ से उड़ा दिया था गीता प्रेस के पुस्तक यहां उपलब्ध है आप पढ़ सकते हैं गोसेवा के चमत्कार वाली बीजापुर के नरेश के मन में इच्छा हुई नवाब के मन में कि मैं तुम्हारे वीर बालक को देखना चाहता हूं सुनता हूं बड़ा तेजस्वी बालक है बोले हां बालक बहुत तेजस्वी है पर वो मना करता दरबार में आने से क्यों बोले कसाई लोग खुलेआम गाय का बध कर देते मैं नहीं देख सकता गाय का तिरस्कार ने